आए उपनिषद इसमें आज एकादश दिवस में छो के उपनिषद विचार करेंगे इसमें अभी शाम उपासना के विषय में दिखा रहे हैं श्याम का उद्गी अवयव उद्गी इसका उपासना के बाद अभी श्याम का बाकी दो अवयव प्रस्ताव और प्रतिहार तद विषय उपासना यहाँ दिखा रहे हैं कलम लोग देख रहे थे कथा इस प्रकार की विशस्त चक्रायण नामक विद्वान ब्राह्मण किंतु अन्न प्राप्त नहीं हुआ तो वह उच्छिष्ट अन्न भी ग्रहण कर लिए और उस समय में जब प्राण विपत्ति में है तो उच्छिष्ट ग्रहण करने पर भी कोई पाप नहीं होगा शास्त्र ये कहता है अभी उस चक्रायण जा करके वो राजा के पास पहुंचे जो राजा अभी याग करने के लिए अपना सब तैयारी किया है चक्रायण पहुँच करके जहां वो वेदी बना हुआ था उस वेदी में जो उदगात्रा उद्गाता का पुरुष उनके जब सब ऋतिक लोग थे वहाँ जाकर के पहुँचा पहुँच करके प्रस्तुतारंभ उस्तुता उसको कहा सस्त ने प्रस्तुता को कहता है प्रस्तुता तो का कार्य है प्रस्ताव करना अर्थात स्तुति करना वह जो स्तुति पर मंत्र है उसका वो गाना करना उसका कार्य है अभी उस चाक्रायण पहुँच करके प्रस्तुता को कहते हैं प्रस्तुतर या देवता प्रस्तावम अन्वायता ताँ चेद विद्वान्स्ष्यति मूर्धा ते इति हे प्रस्तुतर संबोधन करते हैं प्रस्तुत को या देवता यस्ताव अन्वायता शाम का प्रस्ताव प्रस्तावनामक भक्ति है भक्ति भाग प्रस्ताव नामक भाग है यह भाग में जो देवता अन्वायता अन्वायता अर्थात तो अनुगत अनुगत अर्थात तो इस प्रस्ताव नामक श्याम भक्ति के द्वारा जो देवता का स्तुति की जा रही है वो देवता उसमें अनुगत है सा देवता यह मंत्र का वो देवता है जो देवता यह जो आप प्रस्ताव भाग का उच्चारण कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं उसमें जो देवता है तांग चेत अविद्वान उस देवता का अगर उपासना नहीं करके विद्वान अर्थात उपासक अविद्वान अर्थात जो अगर आप उसका उपासक नहीं है तो तात्पर्य है कि मंत्र उच्चारण आप जानते हैं मंत्र के द्वारा स्तुति हो रहा है अर्थात आप कर्म अंश कर पाते हैं किंतु उपासना नहीं कर रहे हैं तो अविद्वान अगर तांग चेत अविद्वान उस देवता का अगर आप उपासना नहीं करते हैं तो उपासना नहीं करते हुए अगर आप यह स्तुति करेंगे प्रस्तुष्यतिशी मूर्धा तय विपतिष्यति तो उपासना नहीं करके अगर केवल कर्म आप कर रहे हैं तो आपका मुर्धा गिर जाएगा केवल कर्म अर्थात ये प्रस्ताव नामक भक्ति का शाम भाग का अगर आप उच्चारण करके देवता का स्तुति कर रहे हैं अगर उपासना नहीं कर रहे तो इसका तात्पर्य नहीं कि जो उपासना नहीं करता केवल मंत्रों का उच्चारण करता है उच्चारण करना बाग इंद्रिय का कार्य है कर्मेंद्रिय है ये केवल कर्म हुआ अभी उत्तः उसको कहते हैं अगर आप उपासना नहीं करते केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका मुर्दा गिर जाएगा ये तो महान अनर्थ अर्थात जो उपासना नहीं करेगा केवल कर्म करेगा उसका तो फिर प्राण नहीं रहेगा तो यहाँ कहते नहीं यह जो उस्त चाक्रायण है वह विद्वान है ये उपासना करने वाला है इस प्रकार की व्यक्तियों के सामने अर्थात जो उसका उपासना करता है उसके सामने अगर कोई केवल कर्म पर करने वाला है उपासना नहीं करता है तो उसको ऐसा हानि हो सकता है नहीं कि जो केवल कर्म करता है अन्यत्र कहीं उसको मुर्धा गिर जाएगा मृत्यु हो जाएगी ऐसी बात नहीं है कोई विद्वान के सामने अगर इस प्रकार की कर्म करेगा तब तो हानि ये हो सकती है केवल कर्म कर सकता है इस प्रकार की कहा प्रस्तोता को अभी प्रस्तुता उपासना नहीं करता है नहीं करने से अभी उसका मृत्यु भय से वो क्या करेगा अभी चुप हो गया जो भी स्तुति करने के लिए वो उद्यत हो रहा था अभी वो चुप हो गया एक को तो इसने कर्म से वीरत करवा दिया आगे उगातार उचो उद्घातर या दैवत अन्वायता ताद्वान् उद्घाष मूर्धा इति विपतिष्यती उदाता उद्गाता जो कि गायन अंगोष्ठी का ये मुख्य है ये एवं एवं हाँ एवं एवं उदगाता रण जिसी प्रकार की प्रस्तोता को कहा एवं इसी प्रकार की उद्गाता को भी एवं का अर्थ अवधारण इसी प्रकार उद्गाता को भी जाकर के उस्थ चक्रायण ने कहा हे उदगातर संबोधन करता है हे उद्गाता आप जो उद्गी का गाना करने जा रहे हैं उस उद्गीत में जो देवता अनुगत है अनुवायता अन्वायता, अन्वायता अर्थात अनुगता अर्थात इस उद्गीत का जो देवता है इस मंत्र का जो देवता है ताम चेद अविद्वान अविद्वान अर्थात अनुपास्य उपासना नहीं करते हुए अगर केवल आप कर्म अर्थात तो उनका स्तुति कर रहे हैं तब मूर्धा ते विपतिश्यति अर्थात आपका मूर्धा गिर जाएगा अर्थात आपका आपकी मृत्यु हो जाएगी अभी उद्गाता वह भी उपासना नहीं कर रहे थे उस देवता का इसलिए मृत्यु भय से वो भी विरत हो गए अभी दो ऋत्विक विरत हो गए अभी तृतीय के पास जा रहे हैं एवं एवं प्रतिहर्ता रम उवाच प्रतिहर्तर या देवता प्रतिहारम प्रतिहारमता प्रतिहरीश्यसी मु ते विपतिष्यती ते हमारूषणी आशा चक्री रे एवमे इसी प्रकार की जैसे दोनों को जाकर के कहे इसी प्रकार की प्रतिहर्तारम प्रतिहर्ता उसको जाकर के कहे हे प्रतिहर्तर संबोधन करते हैं प्रतिहार में जो देवता अनुगता है या देवता प्रतिहारम अन्वायता अन्वायता अनुगता अर्थात ये प्रतिहार मंत्रों का जो देवता है तद विषय का उपासना अगर आप नहीं करते हैं और अभी यह मंत्रों का उच्चारण करके देवता का स्तुति कर रहे हैं तब मेरे सामने में यह कर्म करने से मुर्धाते विपतिष्यती थी आपका मुर्धा गिर जाएगा अर्थात आपकी मृत्यु हो जाएगी ते हमारतः अभी मृत्यु भय से ये लोग सब कर्म से अभी उपरत हो गए अभी ये लोग कर्म और नहीं करेंगे क्योंकि मृत्यु का भय अगर यह उत्त चाक्रण इसी प्रकार के उनको नहीं कहता सब तो ठीक था अभी उनको कह दिया अर्थात हमको ये उपासनागत ज्ञान है और आप लोगों को नहीं है तो मेरा अनुमति के बिना अगर आप मेरे सामने में ये कर्म करेंगे तो आपका ये हानि हो जाएगी ए? अगर उस चाक्रण वहाँ नहीं होता और अगर उसके अनुमति की आवश्यकता नहीं होती तब तो फिर ये विपद नहीं था किंतु कोई विद्वान है तो उसका अनुमति क्रम कर्म होना चाहिए इसलिए आप लोग देखे होंगे जब गुरु पूर्णिमा का यहाँ पूजा होता है ना आरंभ होने से पहले जो हम लोग का ऋतिक है जो पंडित आते हैं तो पहले जाकर कर के महाराषि से अनुमति लेते हैं जो अगर आप नज़र किए होंगे ये हम लोग का सब परंपरा है कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उनसे पहले अनुमति ले करके आगे ये कर्म होता है अभी वो लोग सब कर्म से ऊपरत हो गए उनका कर्म था ये उद्गान करना अभी और सब उद्गान नहीं किए okay. अभी शांत हो गए समार अर्थात सब उपरत हो गए अथ हैनम यजमान उवाच भगवंत व अहंगाणी उषस्ति रश्मि चक्रायण इति ह उवाच अथ हेनम एनम ऋषिम उषस्थ चक्रायण उनको यजमान उवाच यजमान यहाँ था राजा और राजा ने आकर के इनको अभी बोला क्योंकि वो राजा देखा कि सब लोग को जाकर के कुछ बोलते हैं और सब लोग चुप हो गए जो कर्म होना था वो बंद हो गया पूछते हैं राजा भगवंतम वा अहम बीवी दिशाणी मैं आपको वेदितुम इच्छा मी आप कौन है भगवंतम पूजावंतम अर्थात आप पूज्य है क्योंकि आप कुछ कहें और जिसके चलते ये सब ऊपरत हो गए कर्म से तो इसका तात्पर्य है कि आपका सामर्थ्य इन लोगों से अधिक है हम आपको जानना चाहता हूँ ऊषस्थि चाक्रायण कहते हैं ऊषस्थि रश्मि चाक्रायण इत नाम तो ऊषस्थि और चक्र अपत्य और चक्र का पुत्र मैं चाक्रायण हूँ तो यह नाम कहते हैं अर्थात तो ऊषस्थि चाक्रायण कहते हैं आप संभवतः तो हमारा नाम सुने होंगे क्योंकि विद्वान ब्राह्मण है तो राजा लोगों को इसका संवाद रहता है सूचना रहता है कहते हैं आप संभवतः हमारा नाम सुने होंगे स होवाच भगवत व अहम एकज परिशिषम भगवतो वा अहम विवान्यान अवृषि सह उवाच अभियजम राजा कहता है भगवंतम व अहम ए भी सर्वे आर्त आर्तिज्यी परि ऐस ऐसी यह सब कर्म में ऋत्विक के लिए ए भी सर्व ही आर्त्वज्य ही, ही समाधिकरण है सब ये सब ऋतिक के लिए अहम् भगवंत में आपको खोजा था परि अर्थात सर्वतः तो आपको खोजा था भगवंत हम अगर अभी उसे तो सोचेंगे कि अगर आप हमको खोजे थे सारे रितिक करने के लिए फिर ये लोगों को क्यों काम में लगा दिए नहीं लगाना चाहिए था हमको ही लाना चाहिए था तो राजा कहता है कि भगवतो वा वाह अवित्वा आपको हम खोज करके प्राप्त नहीं कर पाया अवित्वा अलाभ है न अवित्या अवित्या तृतीयांत तो है तो वित्तीय अर्थात लाभ और अवित्या अर्थात लाभ है ना हमने आपको सर्वत्र खोजा किंतु प्राप्त तो नहीं कर पाया अवित्या अलाभ है ना इसलिए और अवृषि अन्य ऋतु लोगों को हमने वर्ण किया क्योंकि हमको कर्म करना था तो जब कर्म किया जाता है तो श्रेष्ठ व्यक्तियों को जो कर्म में समर्थ है उनको पहले निमंत्रण देते हैं कोई भी सत्कर्म करते हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों को निमंत्रण देते हैं अगर वो निमंत्रण आमंत्रण अगर ग्रहण नहीं करते तो फिर दूसरों को बुलाते हैं ये सब हम लोग का सभ्यता है परंपरा है श्रेष्ठो व्यक्तियों को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है तभी राजा ने ऐसा कहा कि हमने आपको खोजा किंतु प्राप्त नहीं हुआ दूसरों को अभी हमने नियुक्त किया कर्म में किंतु राजा जानता है कि उस चक्रायण अधिक विद्वान है इनके द्वारा कर्म करने से कर्म में अर्थात कर्म का फल अधिक होगा क्योंकि जो कर्म जितना श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा वो कर्म में गुणवत्ता भी उतना अधिक रहेगा अभी राजा कहता है भगवान स्तू एव मैं सर्वेर आर्तजेर इति तथे समति तथेतथ तहेत समतिसृष्टास्तुतावत्त्भ्योधन दद्याम दद्या तथेति हजम उवाच अभी राजा कहते हैं भगवान तू एवर्वराज्य आप ही मेरा इस कर्म में सारे ऋतिक कर्म करने के लिए आप ही आरतीजयी भगवान अस्तु अर्थात आप हो ये जो मैं याग करने जा रहा हूँ इस कर् कर्म में आप ही मेरा ऋतविक बने आरतीजयी भगवान अस्तु इति इति कह करके राजा का वचन पूरा हुआ अभी उत्तक कहते हैं कि तथा इति ठीक है हम ही अर्थात इसका ऋत्विक अथ ग्रहण करने के बाद राजा का ये आमंत्रण को ग्रहण करने के बाद अथ तरही एत एव सम्मति सृष्टा स्तूपता सस्ती चाक्रायण कहते हैं कि हमने ये सबको अभी बंधन में डाला था क्योंकि हमारे सामने अगर वो लोग कर्म करेंगे तो उनकी हानि हो जाएगी अभी समति सृष्टा तो मैं उनको अभी मुक्त कर देता हूँ अर्थात इनको मुक्त कर देता हूँ अर्थात जो बंधन में मैं इनको डाल दिया था वो बंधन से छोड़ देता हूँ अर्थात हम इनको अनुमति देता हूँ हम अनुमति देने से यही लोग स्तुबाम ये लोग लो से स्तुति करें अर्थात जो कर्म ये लोग करने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे अभी वो लोग हमारे अनुमति क्रम में कर्म करें हमारे अनुमति से कर्म करने से कोई हानि नहीं होगी तो फिर ठीक है अर्थात खाली अनुमति हो गया तो कर्म करेंगे तो उस कहते हैं इतना नहीं आपको भी कुछ करना पड़ेगा हमने अनुमति दिया ये ऋतु लोग अभी गाना करेंगे किंतु तो आपका भी कुछ कर्तव्य है क्या करना पड़ेगा आपको कहते हैं यावत तू एभ्यो धनंग दया जितने धन आप ये लोगों को देने देते तावन मम दद्या तो उतना आप मेरे को देंगे तो कर्म करेंगे ये लोग और वो सबको मिलाकर के जितना धन देना है अभी इनको इतना धन अर्थात तो उस को उतना धन देना है सर्वे भी कहते हैं कि वो सबको जितना धन देंगे हमको अकेले उतना धन देंगे इति इस प्रकार की उस कहते हैं क्योंकि वो तो आए थे कि धन प्राप्त हो तो शरीर रक्षा होगा अभी यजमान कहते हैं राजा कहते हैं तथेती है यजमान उवाच राजा अभी प्रसन्न हुआ कहते ठीक है विद्वान ब्राह्मण अगर हमारा कर्म करेंगे तो यह अच्छा बात है तथेति है यजमान उवाच यजमान राजा कहा ठीक है कर्म होगा ऐसे अभी कर्म हुआ अथवा कर्म के लिए सब ऋतु जो ऊपरत हो गए थे कर्म से जब वीरत हो गए थे अब वो लोग सब कर्म किए अथवा कर्म करेंगे ऐसे अवस्था में जिन जिनको वो सब प्रश्न पूछ करके वीरत करवा दिया था कर्म से अभी उनको तो उत्तर पता नहीं है वो देवता कौन है अभी वो लोग आकर के उस अस्तों को पूछते हैं क्योंकि जो उपासना करता है उनको उपासना के बारे में उपास्य देवता ये सब पता रहता है अथ हैैन प्रस्तुता या देवता तां उपससाद प्रस्तुततास्तावन्वायताेद विद्वान्स््यसी मुर्धा ते विपतिष्यती मगवान्वोचत कतमा सा दैवतेति अथ एनम् प्रस्तुता उपससाद प्रस्तुता एनम् उपसाद एनम् कम् उपस्थान चाक्राएं उश्स्थ चाक्रायण के पास अभी प्रस प्रस्तुता आया उपससाद अर्थात उपपूर्वक ये ससाध ससाध में धातु को धातु क्या हो जाएगा सदलि गति अर्थ का अर्थात विनय पूर्वक जाना गुरु के पास जिज्ञासा लेकर के जब किसके पास जाते हैं तो पूर्वक जाते हैं अभी प्रस्तुता उ सस्त चाक्रायण के पास विनय पूर्वक आ करके उसे चाक्रायण ने जो बात उसको कहा था वो पूरा वाक्य को वो बोल देता है कि आपने ऐसे जो मेरे को कहे थे क्या कहा था उस कहते हैं हे प्रस्तोत्तर संबोधन करके जो देवता प्रस्ताव में अनुगता है अर्थात तो यह प्रस्ताव जिस देवता विषय कहे तांग चैन अविद्वान अगर देवता का उपासना नहीं करके अगर आप स्तुति करते हैं तो आपका मुर्धा गिर जाएगा ये जो आपने कहा था माम मेरे को जो कहा था भगवान आप आप मेरे को जो कहे थे अवोच कतमाशा देवता वो देवता कौन है तो जो कि यह प्रस्ताव में अनुगता है प्रश्न पूछा यह प्रश्न कौन पूछा प्रस्तुता अभी उत्तर देंगे विशस्त तो चाक्रायण कहते हैं प्राण योवाच सर्वाणी हवा प्राणम भूता भी प्राणमेंस प्राणम अभ्यु जिहते जी, सैषा दैवता प्रस्तावन्वायता तांग चेद विद्वान्स्तो प्रस्तोमूर्धा ते व्यपतिष्यथोक्त मैं अभ्युशस्तचक्रेन उत्तर देते हैं प्राणी त तो अर्थात वो प्राण प्राण शब्द का अर्थ है यहाँ ब्रह्म परमात्मा इतिहा उच इस प्रकार की उशस्त्र चाक्रण ने कहे अर्थात यह जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव में अन्वायत अनुगत देवता ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म दृष्टि से यह प्रस्ताव का उपासना करना है जो श्याम का भाग है प्रस्ताव इसका उपासना ब्रह्म दृष्टि से करना है क्योंकि सामने में जो है वो प्रतीक है अभी शाम गान हो रहा है तो सामने में ये शाम अवयव सब है तो ये जो प्रस्ताव है वो भी कुछ मंत्र है तो मंत्र का गान हो रहा है उस मंत्र में ब्रह्म दृष्टि करना है प्राण अर्थात ब्रह्म श्याम में अन्य अन्य दृष्टि सब कहा जाता है तो यह जो प्राण प्राण अर्थात जो ब्रह्म है वो ब्रह्म उनका स्वभाव स्वरूप कैसा है कहते हैं सर्वाणी ह व इमा भूतानी प्राणम एवं अभिशंबिशंति अच्छा प्रथम लय कहा गया सर्वाणी ह व इमा भूतानी यह सब जो भूत है प्राणम एवं अभिशंबिशंति सर्वाणी भूतानी कहने से कोई संकोच करने का नहीं है अर्थात समस्त लेना है भूत आकाश इत्यादि अपचीकृत पर्यत सब लेना है ये जो आकाश आदि अपंजीकृत भूत है। ये जब लय होंगे ये सब कहाँ लय होंगे कहते परमात्मा में लय होंगे ब्रह्म में लीन होना है तो प्राणम एवं अभिसंबिशंति प्राण शब्द से परमात्मा उसमें ही प्रवेश कर जाते हैं प्रलय काल में और प्राणम अभ्युजिहते प्राण में से अभि उज्जिहते अभि उद आगे जिहते जिहते धातु हो जाएगा वहांगतो ब्रियांग मित कार्य हो जाता है अभ्यास का जीहते अभी उत जिहते अर्थात तो उससे उठते हैं उद्ग्छति वहांगतो उद्गचति प्राण से अर्थात तो वही परमात्मा से पुनः सृष्टि समय में ये सब की उत्पत्ति हो जाती है ये सब भूत परमात्मा में लीन हो जाते हैं पुनः परमात्मा से ही उत्पन्न हो जाते हैं सा ऐसा देवता प्रस्ताव अन्वायता यह जो देवता परमात्मा ब्रह्म वो प्रस्ताव नामक ये जो श्याम भक्ति है उसमें अन्वायता अन्वायता अर्थात अनुगता वो इस श्याम का जो प्रस्ताव भाग का देवता उनका स्तुति की जाती है तांग चेत अभिद्वान प्रास्त प्रअस्त लिंग का रूप है अगर उनका आप उपासना नहीं करके आप केवल ये स्तुति करेंगे मूर्धा ते बी अपतिष्यत ये बिल्डरिंग का रूप है अगर आप स्तुति करते तो आपका मुर्धा गिर जाता तथोक्त्य मया तो हम जो कहा कहने के बाद अगर आप कर्म करते तो आपका मुर्धा गिर जाता किंतु आप कर्म नहीं किए ये अच्छा हुआ बी बी अपतिष्यत है ना न्यपतिष्यत है ना हाँ बी अपतिष्यत अपतिष्यत लिंग का रूप हुआ मंत्र में हाँ विपतिष्यति वो लिट का रूप था ये लृंग का रूप है वहाँ कहता है कि अगर आप नहीं जान करके करेंगे तो आपका मुर्धा पतिष्यति बी पतिष्यति अर्थात तो गिर जाएगा यहाँ क्या कहते हैं अपतिष्यत गिर जाता ये लृंग का रूप पूर्व में इसलिए कहना प्रअस्तुष्यो अगर आप स्तुति करते तो लृंग क्रियातिपत्ति क्रिया का अतिपत्ति प्राप्ति इसका गम्य मान ना मतलब नहीं होने का गम्य मान है नहीं होने का गम्य मान है तो जानता है कि आपने ऐसा नहीं किया किंतु कहता है कि अगर आप करते तो आपका मूर्धा गिर जाता इस प्रकार के कहते। तो आपने किंतु अच्छा किए कि हमने जब निषेध किया तो आपने किया नहीं तो ये सब शास्त्र हमको सिखाता है गुरु गुरुस्थानीय अगर हमको कभी कोई निषेध करते हैं तो हमको उसमें प्रवृत्त नहीं होना है तो हम सोचेंगे कि नहीं नहीं हमको पता है भाई हमको पता नहीं रहता है तभी तो, तो हम कहते हैं कि हम पीछे चलने वाले हैं जो हमसे आगे चलने वाले हैं वो हमको जैसे बता देते हैं ऐसे हमको मान करके चलना है तो जैसे आज कोई महात्मा जी बता रहे थे जब हम मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं प्रातःकाल थोड़ा अगर भीड़ हो जाता है ऐसा नहीं कि हम दूर से खड़े हो के वो जो कुंभ है कलश है उससे पानी अगर अभिषेक अगर करते हैं ये जल जब शिवजी के ऊपर आता है फिर वो छिटक जाता है ना दूर उसका जो लोग वहाँ नज़दीक में खड़े हुए हैं वो जल आकर के उनका पाँव में लगता है हमको थोड़ा दो मिनट का एक मिनट का जल्दीबाजी के लिए हम ये हमसे ये प्रत्यवाय होता है ना पाप होता है ना हमको ये ध्यान रखना है जो जल हम शिवजी को अभिषेक करते हैं वो दूसरों का पाँव में न जाए ये जाता है तो जिसका पाँव में गया बेचारा उसका क्या दोष था वो तो वहाँ खड़ा था अभिषेक करने के लिए तभी तो उसके अंदर में होगा कि देखो भाई शिव जी का जल हमारा पांव में लग गया तभी तो उसके अंदर ये पश्चाताप आने लगा उसका कारण जो बन जाते हैं निमित्त होते हैं इसमें थोड़ा ध्यान रखना है ऐसा मतलब कितना ये रजोगुण होने से शीघ्र जल्दी कर लेंगे ये नहीं जहाँ जैसे विधान है ऐसे कर रहे हैं हम शिवजी के पास जाते हैं सात्विकता बढ़ाने के लिए तो मंदिर में जाते हैं सात्विकता बढ़ाने के लिए उसमें रजस क्या है तो कहते ना कहीं लाइन है और हाँ ठीक है चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे वो सब राजसिक राजसिक व्यक्ति को ये शिवजी का क्या आखिरी भी होगा लाभ भी क्या होगा जाएगा जल्दी दर्शन करेगा फिर जल्दी भागने का क्योंकि उसका बुद्धि तो अन्यत्र कहीं है ये तो है कहते ना कहते ड्यूटी कर दे आए हैं तो दर्शन करके चलो फिर क्यों बुद्धि अन्यत्र कहीं है क्या लाभ हो रहा है उससे ये सब चीज़ में सात्विकता जितना रखें चलिए प्रसंगक्रमे अर्थात जहाँ निषेध किया जाता है उसमें प्रवृत्त नहीं होना है अतः एनम उपससादो उपससाद उपससादोदात देवता उदीतमता उद्घाष मूर्धा ते विपतिष्यति मां भगवान्वोचद कतमा कतमासा देवते इति अभी प्रस्तुता अपना जिज्ञासा समाधान करके जाने के बाद अभी उद्गाता आ रहा है अतः ए नम उसको उद्गाता आया विनय के साथ उनके पास आकर के बोल रहे हैं जो उस चक्रायण ने बोले थे उद्गाता को उद्गाता वही बात पूरा बोल देता है कि ने कहे थे हे उद्गाता जो देवता ये उदगीत में अनुगता है अर्थात तो जिस देवता विषय का ये उद्गीत है उन देवता का अगर आप उपासना नहीं करते हैं केवल ये उद्गान करते हैं तो आपका मृत्यु हो जाएगी ये जो आप हमको कहे थे माँ भगवान अवोचत जो आपने कहे थे कतमा देवता ही थी इस उदगीता का देवता कौन है कौन इसमें अनुगता है अभी उशस्त चक्रणा उत्तर देते हैं आदित्य इति आदित्यौवाच सर्वाण ह वाइमानी भूतान आदि उच्च सतंग गायती सैषा दैव उगीतवायता ताँ चेतवान् उदास्य उदगास्योमूर्धा ते इति आदित्य इति ह उवाच उशस्थचक्रायणन कहे के आदित्य ही ये उद्गी का अनुगता देवता है सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आदित्यम उच्चे ही संतम गायंति आदित्य जब ऊपर उठने लगते हैं तब ये सब भूत गान करने के लिए आरंभ करते हैं अर्थात शब्द करते हैं स्तुति करते हैं तो जब आदित्य उदय नहीं हुए हैं तब कोई स्तुति नहीं करता आदित्य जब दिखते हैं जब कहते हैं कि जलतर्पण इत्यादि करते हैं आदित्य को कुस्तुति करते हैं आदित्य उदय होने के बाद ही करते हैं सा ऐसा देवता उद्गीतम अन्वायता सा ऐसा देवता कौन देवता है अभी आदित्य आदित्य देवता उद्गीतम अनुगता है करतांग चेत अभिद्वान उदय अगास्य अगास्य ये कहाँ का रूप हो जाएगा रिंग तो अगर आप गान करते तो मूर्धा ते भी ये कहाँ का रूप हो जाएगा लिंका अगर आप गाना करते तो आपकी मृत्यु हो जाती तथोक्त्य मया मैंने वो कहा था आपको अभी उद्गाता अपने प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया अर्थात तो उस देवता विषय उपासना करना अथ हैनम प्रतिहर्तेरुपसाद प्रतिहर्तर या देवता प्रतिहारम अन्वायता तांग चेत अभिद्वान्तिहरीष्यसी मूर्धा विपतिष्यति इति मां भगवान्वोचत कतमा सा दैवतेति अथ एनम् प्रतिहर्ता उपसाद अभिप्रतिहर्ता विनय पूर्वक उषस्थ के पास आए आकर के जो उषस्थ ने कहे थे उनको वो वाक्य कह दिए है प्रतिहरता जो देवता प्रतिहार नामक प्रतिहार शाम का एक अवयव है तो स्मरण है तो है नहीं तो थोड़ा लिख लीजिए एक बार कम से कम ये शाम का पाँच अवयव होते हैं उद्गित हम लोग पहले विचार कर रहे थे अभी ये और दो भाग का विचार चल रहा है प्रथम हो गया हिंकार आगे और विचार आएगा इसका प्रथम भाग हो गया अंकार और द्वितीय भाग हो गया प्रस्ताव अगे तृतीय भाग हो गया उद्गी उदगी दीर्घ चतुर्थ हो गया प्रतिहार और पंचम हो गया निधनम प्रतिहार ये सब विसर्ग हैं है हिंकार प्रस्ताव उद्गी प्रतिहार निधनम और नपुंसक है ये पांच अवयव हुए अभी यह जो प्रतिहरता है प्रतिहर्ता प्रतिहार यह मंत्रों का गायन करना कर करने का उसका काम है प्रतिहर्ता जो प्रतिहार में अन्वायता देवता है अनुगता देवता है उनको अगर नहीं जान कर के आप प्रतिहार करेंगे तब आपका मृत आपकी मृत्यु हो जाएगी ऐसे जो आपने आप भगवान मेरे को कहे थे कतमासा सा देवता ओ देवता कौन है प्रश्न करने से अभी उसे उत्तर देते हैं अन्नमिति होवाच सर्वाणी हवाइमानी भूतान्यन्नमेंव प्रतिहरण प्रतिहरण्यना जीवन सेवता प्रतिहारम अन्वायता तांग चेद विद्वान प्रति प्रत्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यथोक्त मई की तथोक्त मई थी अन्नमीति अन्न प्रतिहार भाग का अनुग्ता दैवता सर्वाणी हवाइमान भूतानी ये जितने सारे भूत है भूत अर्थत ये प्राणीवर्ग अन्नमें प्रतिहरमाणन जीवन्ति अन्न को ही प्रतिहरमा अन्न ग्रहण करते हुए ही जीते हैं सा ऐसा देवता प्रतिहारम अनुआता वो ही देवता प्रतिहार नामक सामभाग में अनुगता है अभी कौन देवता है ये अन्न अन्न देवता रतांग चेद अविद्वान प्रति अहरिष्य अगर आप उस अन्न देवता को उपासना नहीं करके प्रतिहार मंत्रों का अगर आप गायन करते तो मुर्धाते भी अपतिष्यत आपकी मृत्यु हो जाती तथोक्त यथोक्त तथोक्त मया ऐसे ही हमने कहा था तथोक्त्य मया दिवक्ति जहाँ तो तक प्रथमे उद्गीत में जो अनुगता देवता और प्रस्ताव में अनुगता देवता और प्रतिहार में अनुगता देवता प्रथम आया प्रस्ताव में प्रस्ताव में अनुगता देवता कौन थे प्राण प्राण शब्द का अर्थ था ब्रह्म परमात्मा आगे आया उद्गीथ उद्गित में अनुगता देवता आदित्य और प्रतिहार में अनुगता देवता अन्न यह सब देवताओं का उपासना यह तात्पर्य है इस खंड का तो उपासना करने से क्या होगा कहते हैं कि कर्म की समृद्धि होगी कोई केवल कर्मी कर्म करता है और उपासक कर्म करता है उपासक कर्म करने से कर्म में फल अधिक होगा समृद्धि होगी क्यों कहते उसके पास अधिक विद्या है जिसके पास अधिक विद्या है उसका कर्म समृद्ध होगा तो ये हो गया दृष्ट अदृष्टफल अदृष्ट फल कहते हैं जिस देवता का उपासना करेगा उस देवता रूप प्राप्ति होगी तो ये अदृष्ट फल ये सब हुआ अभी ये से खंडों में दिखाया गया उत्त चक्रायन उनको अन्न प्राप्त नहीं हुआ इसलिए यह कठिनाई हुआ कि शास्त्र बहिर्भूत कर्म भी उनको करना पड़ा शास्त्र उनके लिए अनुमति उसके लिए अनुमति दिया है किंतु आपातकालीन तो अनुमति आपातकालीन तो उनको क्यों जाना पड़ा उनके पास अन्न नहीं था आगे वो जो उपासना कहा जा रहा है उसके द्वारा अन्न प्राप्त होगा इस उपासना से अथात सौअ उदगी बको दालभ्यो ग्लावो व मैत्रेय स्वाध्याय उदबराज अर्थात सौ सौ अर्थात स्व स्वधी सौ पदाताभ्या पदाताभ्या पूर्व तो संबंधी सौ स्व न स्वा प्रथमात हो जाएगा स्व स्व स्वा स्व विसर्ग नहीं स्वा हो जाएगा प्रातिपद है स्व स्व प्रातिपद प्रथमात स्वा स्वा कहते हैं कुक्कुर कुक्कुर जो हिंदी में कहते हैं कुत्ता अर्थात संबंधी यह श्याम है सौव उद्गी अर्थात यह उद्गी उपासना है तस्वा संबंधी कुकुरह संबंधी कुत्ता संबंधी तदह बको दालभ्यो ग्लावो वा अभी वहां कथा कहते हैं कि कैसा स्थिति में यह प्राप्त हुआ यह उपासना बको दालभ्य दलभस्य अपत्य दालभ्य उनका नाम है बक अथवा ग्लाब अथवा मर्त वही तो एक ही व्यक्ति है ग्लाबो वा मैत्रेय मित्रा का उसका माँ का नाम था मित्रा तो मित्रा का अपत्य होने से मैत्रेय उसका नाम बको भी उसका नाम था ग्लाबो भी उसका नाम था पिता का नाम दलभ और माता का नाम मित्रा इस प्रकार की हो सकता है अथवा एक पिता का नाम दलभ दूसरा पिता का नाम मैत्रेय ये भी हो सकता है अर्थात तो पोष्य पुत्र जैसा होते हैं द्वामुष्यायण कहते हैं ये भी होगा किंतु तो व्यक्ति तो एक ही है अर्थात तो जो पुत्र यहाँ है वो एक ही है क्यों स्वाध्यायम्, उद बबराज का कर्ता क्या वचन होगा एक वचन होगा तो अर्थात वो व्यक्ति तो एक है पोष्य पुत्र हो सकता है अथवा ये पिता माता का नाम दिया गया वो अभी स्वाध्याय के लिए गए स्वाध्याय के लिए कहाँ जाएंगे कहते हैं कहीं एकांत स्थान पर गए जहाँ अर्थात ये जनाकिरण न हो और उदक प्राप्त हो जल स्थान भी होना चाहिए एकांत स्थान पर कहीं गए स्वाध्याय करने के लिए तो वहाँ जब वो स्वाध्याय किए आगे वहाँ कहते हैं हम जब सत्कर्म करते रहते हैं तो देवता ऋषि ये हम लोग के ऊपर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कृपा करने के लिए कुछ ना कुछ रूप धारण करके कभी आ सकते हैं अगर हमारा सत्कर्म का सामर्थ्य इतना अधिक है और हमको मार्गदर्शन करने के लिए लोग आ सकते हैं आते हैं तस्में श्वास श्वेत तम अन अन्े स्वान उपश्मत्यो ऊचुर अन्न नो भान आगाय भगवान् आगायतु अशनायाम वा इति श्वा श्वेत प्रादुर्बूव तस्म अर्थात ये जो बक दलभ्य वो गए थे अभी एकांत में कहीं स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय किए आगे इस प्रकार की घटना घट गट रहा है श्वेत स्वा प्रादुर्भू उनके सामने एक श्वेत सफ़ेद वर्ण का स्वाहा कुकुरः प्रादुर्भुव प्रकट हो गया और तम अन्य स्वान उपसमेत्य उच यह जो एक मुख्य था कुछ आकार में बड़ा हो सकता है जो श्वेत वर्ण का एक कुकुर था उसके पास अभी छोटे छोटे और कुछ कुकुरः जो कुत्ता आ गए वो सब जो छोटे कुत्ते हुए वो जो बड़ा वाला था सफेद वाला उसके चारों पार्सो में एकत्र होकर के कहे अन्न नो भगवान आगायतु आप आगा करके अर्थात गा करके हमारे लिए अन्न का संपादन करवाइए अन्न का संपादन क्यों करवाना है तो जो श्वेत रंग का जो बड़ा वाला कुकु था वो कहेगा कि हम आपके लोगों के लिए क्यों अन्न का संपादन कराएंगे ये सब छोटे छोटे जो थे वो कहते थे कि असनायामो भाई हम लोग अभी सब क्षुधार्थ हैं तो आपके पास सामर्थ्य है हम क्षुधार्थ क्षुधार्थ है, हैं तो आप हमको अन्न प्राप्त करवाइए आपका सामर्थ्य है तो आप प्राप्त करवाएँगे तो यहाँ ये स्वाह शब्द और जो स्वान अर्थात तो जो बड़ा कुत्ता और ये छोटा कुत्ता ये सब कौन है कहते हैं बड़ा कुत्ता जो है मुख्य प्राण है और जो छोटा कुत्ता है वो सब गौण प्राण गौण प्राण किसको कहा जाता है इंद्रियों को सब अर्थात तो मुख्य प्राण को परिवेष्टित मतलब चतुर्पाश्व में रह करके यह सब इंद्रिय उनको कहने लगे क्योंकि मुख्य प्राण ही अन्न ग्रहण करके इंद्रियों को देगा ये सब जो इंद्रिय है वो सीधा अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे किंतु तो कार्य करने के लिए उनको बल चाहिए मुख्य प्राण अन्न ग्रहण करके उसका पाक करके उनको सब भेजेगा उनको देगा तो यह प्राण और यह इंद्रिय इस प्रकार के ये सब क्यों उसके सामने आकर के यह अर्थात अभी कहते हैं ना नाटक कर रहे हैं कहते हैं इसके स्वाध्याय से प्रसन्न है और इस जो स्वाध्याय करने के लिए बको दाल भी गया उसको अन्न अधिक प्राप्त हो ये कृपा करने के लिए ये लोग उपस्थित हुए हैं सत्कर्म में सन्मार्ग में चलते हैं तो देवता ऋषि पितरों इनका सब अर्थात इस प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होता है तान हो वाच वा मा प्रातर उपसमियात इति उपसमियाति इति तदह वको दाभ्यो ग्लाभो व मैत्रेय प्रतिपायाचकार तान हाच अभी ये छोटे कुत्ते सब पूछे थे वो जो श्वेत कुकुर था उसको अभी ये जो छोटे सब थे कुकुर उनको वो बड़ा वाला जो श्वेत रंग का था वो कहा इहेव मा प्रातर उप कल प्रातः काल आप लोग सब यहाँ आ जाइए इहेव व अर्थात मेरे पास आप लोग सब आ जाइए जाइये तो तो प्रातः काल क्यों कहते हैं अर्थात यह जो शाम का उपासना किया जाएगा जो कोई भी करेगा अन्न के लिए ये प्रातः काल ही ये करना है यह उपासना प्रातः काल ही होना है अभी जिस समय में ये श्वेत कुकुरह कहा ये बाकी छोटे कुत्तों को उस समय में बकोदाल भी वहाँ था वो भी सुना और वो भी सोचता है कि अगर यह कुछ उपासना के द्वारा अन्य दूसरों के लिए प्राप्त करवाने का सामर्थ्य है इनके पास तो हम भी वो उपासना देख लेगा जान लेगा तो हम भी करके हमको भी अन्न प्राप्त हो जाएगा इसलिए बक्को दाल भी तो ये गुलाबो व वो भी पालन किया अर्थात वो भी आकर के उपस्थित हो गया कहीं किसको कोई बात हो रहा है जैसे कहते हैं ना आचार्य शिष्यों को कहते हैं कि कल पाँच बजे पाठ होगा अथवा कल चार बजे पाठ होगा तो जो बाकी वहाँ बैठा था अच्छा अच्छा पाठ होगा चलो हम भी आकर के बैठ जाएंगे उनको उद्देश्य करके नहीं कहा गया था किंतु उसको भी आवश्यकता है तो वो बैठ जाते हैं जैसा इसी प्रकार की बक दालभ्यो वो भी सोचे कि ठीक है हम भी आ जाएंगे प्रतिपालय चकार तो चकार का करता क्या वचन होगा एक वचन तो इसलिए बकोदालभ्य ग्लाभो मैत्रेय एक ही है व्यक्ति एक ही है अभी अगले दिन प्रातः काल अन्न प्राप्ति करने के लिए सब लोग आ गए ते हैं यथेवेद बहिष्पम स्र्पन्ति संस्पृशु स्पेशक्रु ते हैं अभी प्रातः काल सभी एकत्र हो गए यथा एव एवं इदम बहिष्पम स्तोष्यमाण संगरब्ध संगरब्धा सर्पंती ये जब सोमयाग होता है इसमें जो ऋतुग लोग होते हैं एक उसमें पवमान नामक स्तोत्र है जिसका उच्चारण करने का समय में ये जो सोलह ऋत्युग होते हैं ये सब यज्ञ मंडप से निकल करके बाहर होकर के यज्ञ मंडप का परिक्रमा करेंगे परिक्रमा करके और आ करके पुनः बैठ करके ये पवमान स्त्रोत्र का आगे उसका स्तना करेंगे और ये जो सब चलेंगे उठ करके जो बैठे होंगे उठेंगे एक के पीछे एक चलेंगे चलने का समय में आगे वाले का कच्छ पकड़ करके पीछे वाला चलेगा ये नियम है और अगर ऐसे वो ऋतुक लोग सब घूमेंगे उसका चारों तरफ यह चलने का समय में अगर किसी का हाथ से वह कच्छ निकल गया छूट गया महान अनर्थ है उतना अर्थत तो एकाग्र रहना है तो वहाँ कहा जाता है कोई यजमान यह कर्म करता है सोमयाग करता है ऋतुग लोगों का ये कार्य है कि मंत्र उच्चारण करके वो चलेंगे यज्ञ मंडप अथवा हवन कुंड के चारों तरफ अगर ऐसा करने का समय में अगर उद्गाता का हाथ से वो आगे वाले का कच्छ छूट गया तब वह कर्म जो हो रहा था वो कर्म पूरा हो जाएगा ऋतु को कोई दक्षिणा नहीं दिया जाएगा और दोबारा वो कर्म पूरा किया जाएगा करने से प्रथम कर्म में जितना दक्षिणा देना था प्रथम कर्म कर्म पूरा हुआ कोई दक्षिणा नहीं दिया गया दोबारा और वो कर्मों किया जाएगा और उनको जितना दक्षिणा निर्णय हुआ था उतना दिया जाएगा अगर उद्घाता का हाथ छूट गया तो अगर प्रतिहर्ता का हाथ छूट गया ये सब शास्त्रों में विचार हुआ अगर प्रतिहर्ता का हाथ छूट गया यजमान को सर्वस्व दक्षिणा देना होगा जो यजमान जो कर्म करवाता है उसका जितना जो कुछ भी है सर्वस्व दक्षिणा देगा ये उसके लिए विधान है तो को कितना सतर्क रहना है ये सब कर्म करने का समय में चलिए प्रसंग से सर्वस्व ये दिया जाएगा और कभी दोनों का छूट गया ऐसे हुआ वो विचार करके कहते हैं शास्त्र में विचार होता है अभी ये सब जो कुकुर है सब वहाँ एकत्र हुए प्रातः काल आकर के बहिष् पवमान स्त्रोत्र से अर्थात वो पवमान स्त्रोत्र गान करने का समय वही निःस्रण बाहर निकल करके परिक्रमा करते हैं और जैसे वो पूर्वों का कच्छ पकड़ करके पीछे वाला ऋतिक चलता है यह कुकुर सब क्या के आगे वाले कुकुर का पूछ मुंह में पकड़ करके पीछे वाला कुत्ता ऐसे वो लोग घूमने लगे तो घूम करके कहते हैं आगे उपस्प्रिशुश ते समुप्य फिर जब उनका अभिक्रम अभि मतलब जो परिक्रमा पूर्ण हो गया फिर बैठ गए बैठ करके हिंग चक्रु अर्थात तो वो लोग हिंग रहे जो शाम का गायन किए वो सब कुत्ते ऐसे किए जैसे ये सोमयाग में होता है ये पवमान स्त्रोत्र में ऐसे वो लोग लो सब किए क्या वो सामो का गायन किए है? कहते हैं वो कुकुर सब कैसे सामो गाना करते हैं बताते हैं ओम मदा पीबामो देव वरुण प्रजापति सवितान्नमार इ अन्न अन्नपते अन्नम अन्न इहा मिति कहीं तीन मात्रा तो उच्चारण ओ ओम ओ पीवामो इस प्रकार की तीन मात्रा होगा जहाँ दो मात्रा है सविता न मिहा हर नपते न इस प्रकार के जहाँ जितना मात्रा है उतना मात्रा का उच्चारण करना है ये सब शाम है तो वह सब कुत्ते इस प्रकार की यह उच्चारण करने लगे ओम अदाम अदाम अर्थात यह यहाँ दू दाएँ दाने ग्रहण करते हैं हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं ओम पिवाम हम लोग पान करेंगे पान करते हैं ओम देवो देव अर्थात संबोधन है आप प्रकाशमान है कौन है वो देव कहते हैं आप वरुण वरुण अर्थात आप वर्षा करते हैं आप प्रजापति प्रजाओं का पालन करते हैं आप सविता अर्थात आप अपना प्रकाश जब देते हैं पूरा ये जगत कर्म में प्रवृत्त होते हैं अर्थात सभी का आप उत्पन्न करने का निमित्त है अन्न से ही शरीर से बनता है अन्न आपके चलते होता है इसलिए उनको सविता कहा जाता है सुय प्राणी प्रसवे धातु से सविता रूप बनता है आ, अन्नम यह आहर अर्थात आप यहाँ अन्न उप हमको उपलब्ध करवाइए है अन्नपते सूर्य को कहते हैं आप अन्नपति है क्योंकि आपके चलते ही तो अन्न अन्न का उत्पादन होता है तो इसलिए आप हमारे लिए अन्न का आहरण करिए अर्थात हमको प्राप्त करवाइए अभी आदित्य विषय का उद्गान है कर रहे हैं वो कुर अन्नम यह आहर आहर इति आहर ओमिति आप हमारे लिए अन्न प्राप्त करवाइए इस प्रकार के वो लोग प्रार्थना किए मतलब यह उद्गी गान किए उद्गी गान करने से अन्न प्राप्त होता है बकोदाल यह उनको भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ यह शाम से अन्न प्राप्त होता है प्रातः काल अच्छा अभी यहाँ तक उद्गी प्रस्ताव प्रतिहार यह सब विषय का शाम विचार उपासना कहा गया ये सब शाम का अवयव होते हैं तो आगे अभी सम मतलब सम्पूर्ण श्याम अच्छा अन्य शाम अवयव का उपासना ये कहेंगे अभी तक कुछ साम अवयव विषय को उपासना कहा गया आगे और कुछ साम अवयव विषय को उपासना कहते हैं अयम वाव लोक हाउकार हाइकारस चंद्रमा अथकारह आत्मे हकारोरी अथवा अय वाव लोकहाऊकार हाउकार ये प्रतीक है ये सामो का एक अंश है तो साम में अर्थात इसी प्रकार की हाऊ यह मंत्रांश है कार कहते हैं वर्णात् तो जैसे कहते हैं अकार पकार वहाँ अ प व ऐसे है आगे कार जोड़ते हैं कहने के लिए ये वर्ण इसी प्रकार की हाउ कार साम भाग हो गया हाउ अयम लोक हाऊ अर्थात हाउ में अयम लोक की दृष्टि करना है अयम लोक ये जो भूलोक साम जब गान होता है उसमें जब हाऊ आता है उसमें अयम लोकों का दृष्टि करना है और आगे हाई कार हाई जहां सामो में गायन होने का समय हाई आया कहते हैं वह उसमें वायु दृष्टि करें जब अथ आया उसमें चंद्रमा की दृष्टि करें जो यह आया तो इसमें आत्मा की दृष्टि करें ये जो यह है वो जो इदमो से यह बनता है वो नहीं यह अर्थात अत्र वो नहीं है ये यह अर्थात एक अनर्थक का शब्द इसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा हाऊ हाई ये सब का कोई अर्थ नहीं ये सब सामो है स्तोभ शब्द है स्तोभ अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं होता है इसी प्रकार की यह इसमें आत्मा की दृष्टि करें आत्मा अर्थात अप्रत्यक्ष आत्मा प्रत्यक्ष अर्थात आत्मा विषय का चिंतन करेगा अग्निर् कार ई कार में अग्निदृष्टि करें अग्नि विषय के जो सब शाम होते हैं वो सब में इकार हैं तो इसलिए यह अग्नि ई कार जहाँ ई कार आएगा वो सब में अग्निदृष्टि करे ये सब शाम का भाग है किंतु प्रथम जो पांच भाग कहा जाता था इनकार प्रस्ताव उदगित ये सब वो नहीं है और कोई सब विशेष शाम शब्द है उसमें उपासना करने के लिए इसमें देखिए कितना आ गया एक हाउ दूसरा क्या आया हाई तृतीय अथ चतुर्थ इह इंचम तो ई पांच आ गए इसमें आगे कहते हैं आदित्य उकारो एकारो विश्व विश्व देवा आहोकार हिंकारह प्राण स्वरो नम या वाग विराट आदित्य उकार उकार हो गया स्तूभ अनर्थ का शब्द जो शाम में और उसमें आदित्य दृष्टि करना इसी प्रकार की एकार एकार में निहब दृष्टि करना निहब अर्थात बुलाना आह्वान करना जब आह्वान किसको बुलाया जाता है थोड़ा दूर से अगर बुलाया जाता है कैसे कहते हैं संस्कृत में कहते हैं ऐही और हम लोग जब हिंदी में कहते हैं ये सुनते हो कहते हैं दूर से जो करते हैं कहते हैं ये आह्वान उसका निहोब कहा गया एकार। जब श्याम गायन में एकार आता है उसमें आह्वान का चिंतन करें और तृतीय हो गया आ हो औ हो ई यह एक शाम भाग है उसमें विश्वेदेवा विश्वेदेवा का चिंतन करें और हिंकार में प्रजापति का चिंतन करें स्वर में प्राण का चिंतन करे प्राण दृष्टि करे स्वर स्वर अर्थात एक स्वर ऐसे दो अक्षर हैं एक स्तोभ है इसका अर्थ नहीं है यहाँ स्वर का अर्थ स्वर वर्ण अथवा स्वर्ग लोग वो नहीं है स्वर एक स्तोभ है जैसे उ, उ ए आ ई पूर्व में दिया था हाई हाउ अथ इस प्रकार की स्वर इसमें प्राण दृष्टि करें और आगे या में अन्न दृष्टि करें जहाँ शाम में या आता है उसमें अन्न दृष्टि करें और वाग उसमें विराट दृष्टि करें वाग ये बाघ इंद्रिय अथवा वाणी को नहीं करे वाग एक शाम का एक अवयव है जो कि उसका कोई अर्थ नहीं है अभी देखिए इसमें कितना हुआ उ आगे ए आगे तृतीय क्या है ओ हो ई तृतीय हो गया चतुर्थ हिंकार पंचम स्वर ष्ठ या सप्तम वाक् इसमें सात आ गया पूर्व में कितना आया था पाँच आया था अभी सात से बारह हो गए इस विश्व देवा एक साथ है विश्व देवा अर्थात वो एक अर्थात क्या कहते हैं ना वो गौण होते हैं विश्वदेवा ये हम लोग जब श्राद्ध इत्यादि करते हैं उनके कोई भी पूजन होता है विश्व का पूजन होता है अच्छा आगे कहते हैं अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभ संचरो हुंकारह। अभी द्वादश हो गए थे कहते हैं त्रयोदश स्तोभ क्या है तेरवा कौन है कहते अनिरुक्त अनिरुक्त अर्थात त्रयोदश स्तोभ जो है वो इसी प्रकार की है उसका निर्णय नहीं किया जा सकता है संचर संचर अर्थात अन्य अन्य शाखा भेद में ये सब अन्य अन्य कहा गया है ये भारत तो शाखा में समान है किंतु जो त्रयोदश है वो कोई समान नहीं है किसी शाखा में अलग है किसी शाखा में अलग है इसलिए कहते हैं अनिरुपत त्रयोदश है। ये तो अलग अलग है और हूंकार उसका कोई निर्दिष्ट रूप नहीं है अलग अलग रूप है त्रयोदश स् तेरह, तेरह का जो उपासना करता है कहते हैं में वाग दोहम यो दुग्धे स्मयी बाघ दो अन्नवादोति एताम एवं सामनाम उपनिषदं उप उपनिषदं उपनिषद वेदे थी वाग वाग अर्थात इसका जो वाग इंद्रिय अस्मयी दुग्धे क्या दोहम जो दोहन करना है वाघ इंद्रिय उसके लिए दोहन कर देता है तो क्या दोहन करता है कह दें वाचो दोह अर्थात वाघ इंद्रिय बाघ को ही दोहन कर देता है अर्थात इसको शब्द जो शाम उच्चारण करने में बहुत दक्षता आ जाता है निपुण हो जाता है शुद्ध उच्चारण करता है यह उसको प्राप्त होता है उससे क्या होता है कहते अन्नवान अन्नादो भवती अन्न प्राप्त होता है उसको प्रचुर और दीप्ताग्नि भी होता है भवती यह एवं सामनाम उपनिषदम वेद जो यह जो साम का सब भाग कहा गया इसका उपासना करता है सामनाम उपनिषदम वेद ये जो साम का भाग का जो से उपासना करता है वो अन्नवान होता है और दीप्ताग्नि होता है उसका वाणी जो साम का उच्चारण करता है तो निर्दुष्ट होता है उसके कुशलता इसके साथ यह प्रथम अध्याय पूरा हुआ ये प्रथम अध्याय में साम का अवयव विषय को उपासना चला अभी अंतिम में कुछ तो स्तोभ अक्षरों को लेकर को उपासना कह दिया गया तो हाउ हाई ई अथ इस प्रकार की सब प्रथम है तो ये उद्गीथ प्रस्ताव प्रतिहार ये सब उपासना कहा गया बाद में कुछ अन्य अक्षरों को लेकर के ले किंतु वो सब शामों का अवयव अभी कहते हैं कि समस्त शामों में उपासना करने के लिए एक देश का विचार हो गया अभी जो अवयव का विचार हुआ अभी अवयवी का विचार करेंगे उपासना दिखाएंगे आगे दिखा रहे हैं समस्त शामों का अभी उपासना करना है ओं समस्त खलु साम उपाससान साधु यु साधु इति आचक्षते तत्म आचक्ष्यते यदाधु तदसाई ये प्रतीक है और वाचक भी है समस्त साम खलु उपाससान समस्त सामका उपासना और ये अवयव का उपासना नहीं है ये समस्त साम उपासना उपाशन कहते हैं साधु आ, साधु अर्थात साधु दृष्टि जहाँ साधु अर्थात कोई शोभन हुआ अच्छा हुआ वहाँ ये भी कह दिया जाता है कि साम हुआ आगे उसको कहते हैं यत खोलू साधु तत शाम इति आचक्ष्य जो चीज़ अच्छा होता है जैसे कहते हैं कि साधु कृतम साधु गतम तो साधु दृष्टम इस प्रकार की जहाँ कहा जाता है वहाँ साम शब्द भी व्यवहार किया जाता है और यद साधु तद तो असाम जो साधु नहीं है शोभन नहीं है कुछ अशोभन है वहाँ असाधु शब्द व्यवहार करते हैं कहीं असाम भी कहते हैं ये समानार्थ का शब्द है उसके लिए दिखाते हैं कहाँ ये साधु कर्म में साम शब्द प्रयोग होता है कोई कार्य हुआ कार्य ठीक ठीक हुआ साधु उपाय से कार्य हुआ कह देते हैं कि साम हुआ तदुताप्याहु सामन्यन उपागादिति साधु उपागादित्येव तदाहुर तद आहुर असामनेगागात्य साधु नैनम उपागात तद, तद अपि आहु तद उत अपहु यह भी कहते हैं सामना एनम उपागत उप अगत गया तो सामना सामना अर्थात साधु उपाय न इसके पास गया साधु उपाय न गया अर्थात कोई राजा के पास गया कोई विशिष्ट व्यक्ति के पास गया कहते हैं कि साधु उपाय न गया साम उपाय न अर्थात यह जो उसके पास गया उसका कोई विपत्ति का कोई प्रतिबंधक का, का आशंका नहीं है नहीं तो कहीं किसी के पास गया राजा के पास गया और राजा इसको दंड दे दिया कुछ बंधन में डाल दिया कहते हैं ये तो ठीक नहीं हुआ कहते असाधु उपाय हो गया किंतु कहीं जाता है तब तो कोई अगर इस प्रकार की प्रतिबंधन कोई अनिष्ट नहीं होता है कहते हैं कि यत साधु न एनम उपाघात इति एव सामना एनम उपाघात उसका अर्थ कहते हैं कि साधुना एनम उपाघात एव अर्थात यह जो गया उनके पास उसमें कोई प्रतिबंधक नहीं हुआ कोई बंधन दंड इत्यादि प्राप्त नहीं हुआ साधु शब्द जहां व्यवहार किया जाता है वहां साम शब्द कहा जाता है अभी तो तद आहूर असामना एनम उपाघात इति असाधुना एनम उपाघात हर कहीं गया किसी के पास अभी कोई उसका बंधन हो गया अथवा कोई दंड प्राप्त हुआ कहते हैं कि ये तो असाधु हो गया असाधु घटना में गया तो कहते हैं असाधु के स्थान पर असाम शब्द भी कहा जाता है तात्पर्य हुआ कि साधु और श्याम ये दोनों एकार्थवाचक एक ही अर्थ को कहते हैं यहाँ कार्य को दिखा करके साधु और श्याम का समानार्थकत्व दिखाया गया आगे कहते हैं अपना अनुभवों को लेकर के भी ये समानार्थ व्यवहार करता है जैसे कोई कुछ कर्म किया कुछ उच्चारण किया मंत्रों का उच्चारण किया अथवा कुछ अन्य व्याख्यान किया करने का समय में उसको पता चला कि अच्छा ये जगह में तो त्रुटि हो गई तो कहता कि साधु असाधु शब्द व्यवहार किया कहेगा कि असाधु मयाकृतम मेरे सब असाधु हो गया तो वहाँ कहेगा कि असाम मया कृतम इस प्रकार की सु अनुभवों को लेकर के भी यह शब्द व्यवहार किया जाता है अथोताप्याहु साम नो बतेति यद साधु भवती साधु बते बतेत्यव भवत्य तदाहु असाम नो बतेति यद असाधु इति बत इत तदाहु अथ उत अपहु ये भी कहते हैं श्याम तो हम जो कर्म किया ये बिल्कुल ठीक ठीक हुआ साधु हुआ उसको स्पष्ट करते हैं यत साधु भवती साधु बत इतिव तद आहु ये जो श्यामो बत हमारा जो कर्म हुआ जो हमारे वृत्त आचरण हुआ वो श्याम हुआ तो इसका अर्थ कहते हैं साधु भवति अर्थात ठीक ही हुआ साधु बत इतिव तद आहु कहते हैं हाँ साधु हुआ शोभन कर्म हुआ और कर्म में त्रुटि हो गई तो स्वयं कहते कि असाम वो बत तो बत अर्थात खेद कहते हैं कि असाम अर्थात हमारे कर्मों में त्रुटि हो गई यद असाधु भवती असाधु बताईती व तद आहु अगर कर्म में त्रुटि हो गई कहते हैं असाधु अर्थात असाम असाधु ये समानार्थ को हुआ सामो साधु ये भी समानार्थ को हुआ तो यह तात्पर्य हो गया कि यह जो शाम है उसमें साधु दृष्टि करके उपासना करने के लिए कहा जाता है सय विद्वान् विद्वान्धु साम उपासस्ते अभ्यासो हदनम साधवो घर्मा आ चछेयुर्प च नमयु स य विद्वान् विद्वान् उपास्ते जो उपासना करता है एकदाम साधुदृष्टिया साधु साम उपास्ते स्पष्ट कर देते हैं यह जो शाम है ये इसमें साधु दृष्टि करके जो उपासना करता है अभ्यास अभ्यासरता शीघ्र एनम साधवो धर्म आ अर्थात सद धर्म जो कि श्रुति स्मृति इत्यादि से निषिद्ध नहीं किया निषेध नहीं किया गया है ऐसे सद धर्म उसमें आ जाते हैं और खाली आ नहीं जाते हैं उसके सामने भोग्यत्व न उपस्थित होते हैं अर्थात तो वो सब सद्गुण के चलते वो उसको कुछ प्राप्त होता है भोग्य आगे समस्त श्याम उपासना कहते हैं लोकेशु पंचविधम शामोपासित पृथ्वी हिंकार अग्नि अग्नि है ना अग्नि है अग्नि अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्ष उद्घीत आदित्य प्रतिहारो दौर निधन ऊर्ध लोकसु पंचविध उपासितः तो तधिकरण कौन है यहाँ लोक राधे कौन होगा पंचविध साम उपासीता अर्थात तो लोक में श्याम की उपासना करे अभी क्रिया क्या हो रही है शाम हो रहा है हमारे सामने क्या है अभी शाम है तो श्याम प्रतीक है और शाम में लोक दृष्टि करना है क्योंकि सामने अभी है शाम तो शाम में लोक दृष्टि करें तो जो सप्तमी है उसको प्रथमा करेंगे और जो प्रथमा है उसको सप्तमी करेंगे तो इस प्रकार के की न संदेहाद अलक्षणम व्याख्यानतो तो व्याख्यानतो व्याख्यान तो तद व्याख्यान विशेष प्रतिपत्ति न संदेहात अलक्षणम व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति इस प्रकार के शास्त्रकार ने कहें संदेह होने से कहेंगे ये सब ग्रंथ ठीक नहीं है इस <regulant issues> <tends> प्रकार के नहीं है तो बता दें व्याख्यानत विशेष प्रतिपत्ति इस विषय का सही ज्ञान होगा व्याख्यान से नहीं तो लोके शु शाम कोई कहेगा लोक में शाम की दृष्टि करे कहते हैं विपरीत हो गया तो व्याख्यान करता यहाँ स्पष्ट करवाते हैं कि श्याम में लोक दृष्टि करे अभी पूर्व खंड में हमको प्राप्त हुआ कि शाम में साधु दृष्टि करे तो ये जो साधु दृष्टि विशिष्ट ये जो श्याम है तो उस श्याम में ये सब लोक दृष्टि करे अभी दिखाते हैं एक एक लोक पृथ्वी हिंकार अभी इसमें आधार कौन है और उसमें दृष्टि किसके करेंगे हिंकार हो जाएगा आधार क्योंकि हिंकार साम है तो शाम में क्या दृष्टि करेंगे पृथ्वी हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करेंगे और अग्नि ही प्रस्ताव किसमें क्या दृष्टि करेंगे प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि करेंगे आगे अंतरिक्षम उदगीथ किसमें दृष्टि करेंगे क्या उदगत में अंतरिक्ष दृष्टि करेंगे आदित्य है प्रतिहार है किस में क्या दृष्टि <धि़िखारा> है प्रतिहार में आदित्य दृष्टि और द्यूर निधनम निधन में दउलों को दृष्टि करेंगे इस प्रकार किया कहा गया तो कहेंगे कि आप सामने में पर्वत दिखाएंगे और क्या कहेंगे इसमें आप नदी की दृष्टि करें तो आप जो कहेंगे इस प्रकार की कहेंगे शास्त्र कहा है करना है एक प्रभाकर बोल करके एक विद्वान हुए थे वो कहते हैं कि आप कुछ प्रश्न नहीं पूछना जो कहा गया ऐसे करना ये सब पूछ करके क्या होगा जो कहते ना नए नए जो लोग आएंगे बहुत चीज पूछेंगे तो एक बार कोई किसी को कहा कि आप अब तक तो जीवन में कितने प्रश्न पूछे हाँ बहुत पूछा उससे क्या हुआ आपको अभी आजकल आज, आज तक तो कितने प्रश्न याद है जितने आप पूछे हैं कहाँ पर भूल गया बहुत कुछ कितने उत्तर याद है कहते हैं उत्तर तो और अधिक ही भूल गया <laughs> फिर भी पूछते हैं चल रहे हैं पूछते है चल रहे हैं इससे क्या होगा तो ये जो पूछना है इसको छोड़ ही दीजिए तो काम जल्दी होगा कैसे छोड़ देंगे कहते यही तर्क है इतने पूछ लिया इतने उत्तर मिला शिव जी की कृपा से कुछ तो हुआ नहीं प्रश्न तो कोई शांत नहीं हो गए हैं इसलिए मन को कहते रहिए कि मनो इतना पूछा तब तो, तो नहीं हुआ आके क्यों पूछता है शांत रहो यही उपाय प्राप्त तो हो जाएगा कहते हमारा मन तो शांत नहीं होता है इसलिए भाष्यकार सब इसका उत्तर देते हैं पृथ्वी में हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करेंगे मंत्र इतना कह दें आप पूछेंगे तो भाष्यकार उसका उत्तर देते हैं जहाँ भाष्यकार छूट जाते हैं कहते हैं आगे टीकाकार आ करके उसका उत्तर देते हैं इसलिए कहते हैं मंत्र से नहीं हुआ तो भाष्य पढ़िए भाष्य नहीं हुआ तो टीका में जाइए और टीका नहीं होगा तो कैलाश का पढ़िए उसमें चलिए जैसे बुद्धि जब तक शांत तो नहीं हो गया तो लगाते रहना अच्छा है नहीं तो बुद्धि संसार में जाएगी अभी कहते हैं हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करेंगे कहते हैं हिंकार आदि है और पृथ्वी ये भी प्रथम है लोक में ये प्रथम अनुभव आता है आगे क्या चीज जिसका चित्त चित्त ज्यादा ज्यादा है है है क्या है, उसको क्या उसको ये सुबह से शाम तक लेकर के सेवा करें <laughs> चित्त शांत हो जाएगा तो करते रहे ठीक उसी से हो जाएगा वास्तविक अगर कोई सेवा करेगा उसे हो जाएगा अंतिम तो इतना ही जानना है कि हम शरीर में मनोबुद्धि नहीं है हम एक असंगत तत्व है उसे भी हो जाएगा सेवा करते करते चित्त जब इतना शांत हो जाएगा तब तो वो सेवा करता है उसको चित्त बाहर की तरफ देखता है नहीं नहीं हमको ये करना है वो करना है निष्काम होकर के करते रहता है इतना शांत हो जाएगा धीरे धीरे उसको कोई बैठा करके जब उसका समय आ जाएगा परमात्मा की कृपा होगी तो किसी के पास पहुंच जाएगा वो कहेगा आप थोड़ा बैठ जाए एक मिनट हाँ बैठ गया जी आप क्या ये शरीर मनोबुद्धि ये सब जो सेवा करने वाला ये क्या आप हो कहते ना ना तो सब दूसरों के लिए करता रहता है ये हमारा कहाँ है हम तो इसको व्यवहार ही नहीं करते ये हमारा नहीं है उसको दक्षिण तो क्षण भर के होगा तो हम इसको पकड़ करके रखते हैं शरीर और मनोबुद्धि को अपने साथ और जब तक तो पकड़ करके रखेंगे हम सुबह से शाम तक तो जितना भी वेदांत तो सुने इसका फल भी नहीं होता सेवा तो निश्चित रूप से करना है और सेवा करते हुए शरीर को थोड़ा कष्ट होता है और मन को तो धक्का अधिक लगेगा यही सब उसे छुटकारा होता है प्रारब्ध भोग हो जाता है दुख भोग होता है और अगर हम वो नहीं करते वो दुखों का हमारा जो कहते ना मैं जो पेटी है वो ऐसा बंदर बंदर रहता है अंतिम समय में होता है आगे कहते हैं प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि करना है तो क्यों कहते हैं कि ये अग्नि में ही ये सब कर्म प्रस्तुत किए जाते हैं इसलिए अग्नि में कर्म प्रस्तुत होते हैं इसलिए प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि करें इसी प्रकार के अंतरिक्ष उदगत अंतरिक्ष दृष्टि करें तो क्यों कहते हैं अंतरिक्ष जो है वो गगन है गगन में गोकार है उदगित में गोकार है आपको चाहिए कि दोनों में सादृश्य भाष्यकार करें ये सादृश्य है आप उपासना करिए आगे आदित्य प्रतिहार में आदित्य दृष्टि करें तो क्यों आदित्य का दृष्टि करेंगे कहते हैं आदित्य जब उदय होते हैं जितने प्राणी हैं, सभी लोग कहते हैं कि मेरे प्रति आदित्य है देखिए मेरे सामने है तो सभी के प्रति प्रति होकर के प्रतिहार में आदित्य की दृष्टि करें और दिवर निधनम कहते हैं कि जो लोक है वो निधनम मर जाता है कहाँ जाता है कहते हैं ऊपर गया तो इसलिए कहते हैं लोक में निधन दृष्टि करिए यह ऊर्धव विषय का साम अर्थात हम हिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार निधनम इस प्रकार के आगे आगे बढ़ते गए फिर जहाँ तक तो गए वहाँ से पुनः प्रत्यावर्तन करेंगे आगे कहते हैं कथावृत्तेषु द्यऊर्िंकार आदित्य प्रस्तावों तरिक्षम उद्गीथो अग्निहि प्रतिहारः पृथ्वी निधनम अभी विपरीत क्रम में आ रहे हैं तो जाने का समय में दीवू किए किस, किस में दीव दृष्टि करते थे निधन में अभी कहते हैं कि हिंकार में को दृष्टि करे और आदित्य दृष्टि किए थे प्रतिहार में अभी कहते हैं प्रस्ताव में आदित्य दृष्टि करे और उदगित में क्या दृष्टि करते थे अंतरिक्ष वो बीच वाला है जो तृतीय है जो तृतीय है कहते हैं उसका स्थान बदलेगा वो तो बीच में है कहते हैं उद्गित में अंतरिक्ष दृष्टि करे और प्रतिहार में अभी अग्नि दृष्टि करे और निधन में पृथ्वी दृष्टि करे इस प्रकार की सब यहाँ भी सब इसका सादृश्य दिया गया है भाष्य में आप लोग देख ले सकते हैं जा करके कमरे में ये उपासना से क्या फल होगा कहते हैं कल्पनते हास्मे लोका ऊर्ध्वाश्चार वृत्ताश्च यह एक एवं विद्वान लोकेश पंच विधंग सामोपास्ते कल्पन्ते हैं अस्मयी लोका इसके लिए अर्थात जो हो उपासना करते हैं इसके लिए सारे लोक कल्पनते कल्पनते में धातु हो गया कृपु सामर्थ्य सारे लोग इसके लिए समर्थ हो जाएंगे अर्थात इसको सब भोग देने के लिए उपस्थित तो हो जाएंगे लोगों से जो भोग प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाएंगे उर्ध्वास्य आवृताश्च यह एतद एवं विद्वान जो यह जानता है ऊर्ध् अर्थात अहिंकार प्रस्ताव उद्गी इस प्रकार के ऊर्धवगति से और आवृता अर्थात प्रत्यावर्तन गति ये दोनों को जो जानता है लोकेशु पंचविधम सामो उपास ये दोनों प्रकार की गति से जो यह सामो उपासना करता है उसको सारे लोक भोग्यत्व तो में उपस्थित तो हो जाते हैं अर्थात तो सारे भोग उसको प्राप्त हो जाता है ये हो गया लोकेशु सामो उपासना आगे कहते हैं बृष पंच विधपित हिंकारो मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयती प्रतिहारः उदृति तन्निधनम् बृष्टौ पंचाध साम उपासी अभी वृष्टौ साम अभि अभीअिक कौन होगा साम और आधेय वृष्टि वृष्टि तो को बृष्टि दृष्टि से सामो की उपासना करेंगे क्योंकि हमारे सामने सामो है शाम गायन हो रहा है अभी कहते हैं हिंकार पूर्ववात पूर्ववात अर्थात तो वृष्टि होने से पहले जो बात जो होता है उद कहते हैं कि अर्थात तो ये ग्रहण जब जल ग्रहण होता है ग्रहण हो कर के वर्षा होने पर जो ये बात चलता है उसको कहते हैं पूर्ववात तो पूर्व पूर्व पूर्वस्विन काल और मेघो जायते तो जो मेघ होता है उसको प्रस्ताव शब्द से कहा गया क्यों ये जो मेघ होता है ये किस ऋतु में मेघ होता है संस्कृत में क्या कहते हैं उस ऋतु को प्रावृत्ट कहते हैं वर्षा काल और तो प्रावृत्ट में प्रो है प्रस्ताव में है इसलिए प्रस्तावों में यह वृष्टि दृष्टि करना है प्रावृत् वर्षा और यह बरसती सउद्गित जो वृष्टि होता है उद्गित क्योंकि उद्गित प्रधान है और वृष्टि यही वर्षा जो होना यही प्रधान है श्रेष्ठ है और जो प्रतिहार प्रतिहार में जो विद्युत होता है जो स्तन यति स्तन यति जो मेघा का गर्जन होता है उसको कहते हैं कि कहाँ दृष्टि करेंगे प्रतिहार में प्रतिहार प्रतिहार अर्था प्रतिहरणम प्रतिहरणम अर्थात इधर उधर चले जाना और ये जो बिजली चमकती है अथवा ये जो मेघ का गर्जन होता है वो क्या बिजली जहाँ चमकती है कोई ऐसा बिंदु होकर के चमकती है तो फैल जाता है और मेघ का जो गर्जन होता है वो तो किलोमीटर तक तो जाता है फैल जाता है इसको कहते हैं प्रतिहरणम प्रतिहरणम विकिरणम फैल जाना तो प्रतिहार में यह विद्युत और मेघ गर्जन का दृष्टि करें और उदृणाति तो निधनम उदगृणाती अर्थात समाप्ति हो जाना निधनम तधन समाप्ति है यह साम्य को लेकर के ये सब दृष्टि करना है जो ये उपासना करेगा उसको क्या लाभ है कहते हैं बरसती हास में बरसती ह ये तदव विद्वान बृष्टौ पंचविधंग सामो पास्ते यह जो विद्वान है जो यह वृष्टि का उपासना करता है शाम में उसको क्या फल मिलेगा कहते हैं कि अस्मयी बरसती हो वो जब इच्छा करेगा उसके लिए वृष्टि हो जाएगा जब इच्छा करेगा तब तो वृष्टि करवा देगा और कहेंगे आकाश में मेघ है करवा दिया कहते हैं बरस वरसैती वर्षी अर्थात तो मेघ नहीं होने पर भी बरसैती वो वर्षा करवा दे सकता है जो ये उपासना करते हैं उनको ये सामर्थ्य है ये हम लोग सुने हैं मारे बड़े महाराजी करो हैं, मेदानंद स्वामी जी तो सा, साक्षात् तो स्थान भी देखे हैं इस संस्था के जो ष्ठ पीठाधीश्वर महाराज जी थे बहुत उच्च कोटि के विद्वान जिनका टिप्पणी हम लोग पढ़ते हैं बड़े महाराज जी नाम से हम लोग उनको सब मतलब हम श्रद्धा से कहते हैं संभवतः उनके पास ये सामर्थ्य था सामर्थ्य था क्योंकि वो तो कभी कहे नहीं है कि उनका कार्य दे करके पता चलता है फलौदी एक स्थान है जहाँ महापुरुष लोग वहाँ कभी जाते थे भक्त लोग इस संस्था में मतलब इस आश्रम के साथ संबद्ध थे तो बड़े महाराज जी वहाँ जाकर के थे कुछ दिन राजस्थान में वो स्थान है और बृष्टि नहीं होता है तो ऐसा कठिन स्थिति है लोग इनको कहे कि महाराज जी अगर कुछ हो जाएगा तो बोले कि ठीक है कुछ कर्म किया कैसे बीत गया था। अच्छा वर्षाकाल चला भी गया था तब तो फिर शायद तो कुछ, तो कुछ कर्म करवाए हाव, अच्छा ना फिर वो तो लोग कुछ कर्म करवाए ना केवल दोनों से हवन अच्छा हवन करवाए तो खाली हवन रूपक कर्म से वो वृष्टि नहीं हो जाएगा अगर इसे हो जाना तो सभी के द्वारा हो जाना चाहिए था कहते विद्वान का उपस्थिति से वो कर्म फल दे देगा तो यह दो मंत्रों से हवन करवाए और ये साक्षात वहाँ विद्वान विद्यमान है तो कहते हैं कि इतना वृष्टि हुई इतना बारिश हुई कि मतलब पूरा वो भर गया है कि तालाब था जो सूखा हो गया था भर गया स्वामी जी तो कहते हैं अभी तो तो भरा हुआ है ये लोग देखे हैं और तालाब फिर ऐसा भरा रहा ये सब मंत्रों का सामर्थ्य है तो अच्छा अच्छा तो कितना सामर्थ्य है कि मतलब समय कह देते हैं इस समय में बृष्टि होगी गई आप लोग और कहीं एक बजार सुना था कि जो उनका कुछ सामर्थ्य था लोग आके और उनको कहे कि बृष्टि नहीं होता है वो बोले कि कल आप लोग आइए हम लोग एक विशेष कर्म करेंगे किंतु आप लोग सब छतरी ले करके आइए तो कुछ लोग सोचे कि ठीक है महाराज जी कहे हैं तो छतरी ले करके जाएंगे और फिर कर्म हुआ किंतु कुछ लोग तो होते हैं उनको तो सर्वत अश्रद्धाई होता है संशय आत्मा विन सति वो लोग छतरी नहीं लाए कर्म जैसा ही पूरा हुआ इतना बारिश हुई इतना बारिश हुई जो लोग तो छतरी लाए थे वो लोग तो आराम से चलेंगे जो लोग नहीं लाए थे कहते अभी वो लोग भीग के गए किंतु कुछ कर्म किए जिससे ये वृष्टि भी होती है ये सब सामर्थ्य है मंत्र में सामर्थ्य है अरे तो वर्तमान काल में हम लोग सुने हैं किसी महापुरुष किसी भक्तों को कहेते आपका भाग्य में संतान नहीं है वो महाराष्ट्री के पास आया बोला कि हमको ऐसा आग्रह है महाराष्ट्र बोले कि आप ये कर्म करो तो वो कर्म किया पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टी कहते हैं तो कर्म किया पुत्र नहीं हुआ किंतु कन्या हुई तो, तो उसमें वो इतना खुश हो गया क्योंकि वो महापुरुष कहे थे कि आपको संतान प्राप्ति ही नहीं है किंतु कन्या प्राप्ति हो सकता है कि कर्म में कहीं कोई त्रुटि हो गई आजकल धीरे धीरे हम लोग कर्म करने में वो दक्षता नहीं रहती तो त्रुटि हो जाती है ये सब जो शास्त्रों में कहा गया इसका फल होता है आगे ये वृष्टि में दृष्टि कहा गया आगे जल में दृष्टि कहते हैं सर्वासु सर्वासू पंचभ सामोपासी मेघो यद्लवते सींकारो स सस्ताव या प्राच्य स्यंदते स उद्गीचय सहार स प्रतिहारः समुद्रो सर्वासु मुद्रो निधन सर्वासुपसु पंचव पंचविध शाम अर्थात शाम में ये सब जल दृष्टि करे अब सुप्तमें दिया और प्रथमा करेंगे शाम में दृष्टि करे दिखाते हैं अभी प्रथम भाग हो गया हिंकार हिंकार में जो मेघ का संप्लव होता है संप्लव अर्थात मेघ भी हुआ नहीं मेघ भी घनीभूत तो हो रहा है काला काला धीरे धीरे हो रहा है दिख रहा है जो एकीभूत होते, है, तो है, होते हैं घनीभूत होता है मेघ हुआ नहीं एकत्र होते हैं इसी को लेकर के इसी इसी को हम हिंकार में चिंतन करें मेघ एकत्र हो रहे हैं घन हो रहे हैं ये हिंकारों में ये चिंतन करें और ये वृष्टि होने से अर्थात जल प्राप्त होने से ये प्रथम होता है मेघ घनीभूत हो रहे हैं ये भी प्रथम है हिंकार भी प्रथम है और यदि बरसती प्रस्ताव तो प्रस्ताव क्यों हुआ अगर वृष्टि हुई वृष्टि जब होती है फिर जल एक ही जगह में केंद्रित तो हो जाता है ना इधर उधर प्रवाह हो जाता है तो प्रवाह हो गया तो इसमें प्रवाह आया इसलिए प्रस्तावों में वो वर्षा की दृष्टि करे प्रवाह हो जाता है और यह है प्राच्य ये जो जल प्राची दिक में प्रवाह होते हैं कहते हैं सउदगित क्योंकि दिशाओं में प्राचीन श्रेष्ठ है इसलिए और उद्गित यह साम भाग में श्रेष्ठ है तो दोनों में श्रेष्ठता सामान्य से उद्गित में पूर्व दिशा में बहने वाले जो जल है उसकी दृष्टि करे पूर्व दिशा में बहलने वाले नदी जैसे ये गंगाधी गंगा ब्रह्मपुत्र इत्यादि होते हैं उदगित में यह सब पूर्व दिशा में बहने वाले जल की दृष्टि करें और यह प्रतिहार जो पश्चिम दिशा में जो जल है वो प्रतिहार में इनकी दृष्टि करें नर्मदा इत्यादि जो नदी होते हैं वो जो जल को ले जाते हैं वो जल की दृष्टि करें प्रतिहार में समुद्र निधनम निधनम निधि अतः अश्विन है जल जाकर के अंतिम में समुद्र में जाएगा यह जो उपासना करेंगे उनका क्या फल होगा न हाप्सु प्रैत्यप्सु मान भवती येतद एवं विद्वान सर्वस्वसु पंचविधंग साम उपास सारे यह जल में जो पांच प्रकार के पांच प्रकार की सामों में जो सारे यह जल का उपासना जो करता है न हसु प्रेति वो जल में डूब करके कभी मर नहीं जाएगा अगर वो चाहता है जल में शरीर छोड़ने के लिए तब तो ठीक है अगर वो नहीं चाहता है कि जल में शरीर नष्ट हो तो कभी नहीं होगा उसका जल में शरीर त्याग करने के लिए शास्त्र में विधान है अर्थात शरीर इतना जर्जर हो गया कि अभी आगे साधना करने के लिए वो सामर्थ नहीं है फिर जल में छोड़ देते हैं यहाँ हम लोग भी देखे हैं गंगा जी में अर्थात एक माता जी थे लाल कपड़ा पहनते थे तो कह दिए कि आगे सात दिन के बाद हम गंगा जी में शरीर छोड़ देगा तो फिर जिस संस्था में आश्रम में वो रहते थे वो लोग उनको और एक अलग घर दे दिए थोड़ा दूर में गंगा जी का बिल्कुल तट पर और बोल दे कि सात दिन तक हमको और अन्न ये पान अर्थात तो जल भोजन कुछ आप देना भी नहीं हमको और सात दिन तक लोग जा कर के देखते रहे ठीक है मतलब ठीक ठाक है अपना जो जप इत्यादि करते थे करते रहे और अष्टमी दिन जा करके प्रातः काल में देखे कि प्रातः काल में ही वो नहीं है गंगा जी ने शरीर छोड़ दिए हैं और यहाँ भी ब्रह्मानंद में हम लोग निश्चित नहीं है एक वृद्ध महात्मा थे उनका शरीर थोड़ा पंगू था तो एक दिन अचानक हुआ कि उनका दरवाज़ा ताला लगा हुआ है तो फिर हम लोग बहुत अन्वेषण किए बहुत वृद्ध हो गए थे बहुत अन्वेषण किए किंतु मिला नहीं मिले नहीं और तो कमरे में उनका जो सब द्रव्य था वो सब द्रव्य बिल्कुल ऐसा ही है और कमरे में बाहर में ताला भी लगा है किंतु तो और प्राप्त नहीं हुए खबर इधर उधर भेज करके पता किए नहीं है तो यही निश्चित हुआ कि शरीर जर्जर जर हो गया था इसलिए गंगा जी में छोड़ दिए होंगे रात को ये तो शास्त्र में विहित तो है जो चाहता है और ये उपासना करता है और जल में शरीर छोड़ना चाहता है तो उसका मृत्यु हो सकता है नहीं चाहता है तो कभी भी जल में उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी अपसुमान भवती अर्थात अपसुमान अर्थात ये जल वाला हो जाएगा अर्थात जल, जल जब जब चाहेगा तब तो उसको प्राप्त हो जाएगा यह फल है यह एक विद्वान ये जल दृष्टि शाम में जो इसकी उपासना करता है वो उसको फल प्राप्त होगा प्रचुर जल जब चाहेगा तो प्राप्त हो जाएगा ऋतुसु पंचविधम उपासित बसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीत शरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम अभी ऋतुसु पंचविधम शामो उपासित अभी अधिकरण कौन है सामो उसमें ऋतुओं का अभी दृष्टि करेंगे बसंतोहिंकार अभी हिंकार में बसंत दृष्टि करेंगे बसंत दृष्टि वर्ष का प्रथम है हम लोग का भी यहाँ चैत्रम का शुक्ल पक्ष से आरंभ करते हैं वर्ष आरंभ तो प्रथम होने से हिंकार में बसंत दृष्टि करना है <किंगर> आगे कहते हैं प्रस्ताव में ग्रीष्म दृष्टि करते हैं तो ये ग्रीष्म दृष्टि प्रस्ताव में क्यों करते हैं कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु होता है तब ये अन्न संग्रह करने के लिए वो प्रारंभ करता है प्रस्तुयतें क्यों अन्न सब इकट्ठा करके रखता है कहते हैं कि आगे वर्षा काल आएगा वो चिंटी करते हैं ना जैसे कहते हैं कि प्रस्तुत करता है अन्नों का ग्रीष्म में ग्रीष्म काल में इसलिए प्रस्तावों में ग्रीष्म की दृष्टि करे अन्न का प्रस्तुत किया जाता है आगे उद्गित में वर्षा ऋतु की दृष्टि करे क्यों कहते हैं वर्षा ऋतु प्रधान होता है जीव जब जीवन धारण करते हैं अन्न से धारण करते हैं और अन्न वर्षा से होता है इसलिए वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु प्रधान है इसलिए तैतरीय उपनिषद में है ना कि उसकी निंदा न करें ग्रीष्म वर्षा शीत ये सबकी निंदा न करें ज़्यादा हो गया अधिक हो गया ये सब नहीं है धीरे धीरे तो ये घट ही जाता है तो ऋतु में न निंदा तैतरीय का है ना तैतरीय ऋतुओं तो का ये निंदा ना करे तो धीरे धीरे देखिए ठंड कितना घट गया तो ये साल तो दो दो स्वेटर सु, ज़रूरत प्राय प्राय हुआ नहीं बहुत कम हो गया तो पहले तो दो कंबल में भी ठंड लगता था अभी तो एक ही बहुत हो जाता है आजकल पता नहीं जो पत्रों में जो ओस गिरना ये आज, आजकल दिखते हैं नहीं दिखते हैं और तो, तो पता नहीं चलता दिखते नहीं तो वहाँ तो प्रयागराज में वो ओश नहीं हो तो कोहरा है वो छुड़िए तो भयंकर स्थिति है हम लोग पहले देखा उसको पहले बार देखा ऐसा होता है कोहरा ये तो इतना प्रदूषण हो गया ये सब स्थिति हो गई ऐसे अभी तो अर्थात तो उत्तराखंड में अगर वोश नहीं हो रहा है बाकी स्थान में तो छुड़ो तो पचास साल पहले तो अर्थात तो अन्य स्थान में भी प्रातः काल में ये पत्र में दिखता था एकदम गीला होता था अभी तो ये सब यहाँ उत्तराखंड में भी और नहीं दिखता है इसलिए ऋतुओं की सब निंदा करना वो सब ठीक नहीं है और पर्यावरण की रक्षा करना ये तो सभी मनुष्य मात्र के सभी का कर्तव्य पशु लोग तो करते हैं अपना पर्यावरण का रक्षा करते हैं क्योंकि वो लोग हानि नहीं करते पर्यावरण का ये मनुष्य क्योंकि इनकी बुद्धि अधिक है हानि कर देते हैं हम लोग इसलिए ये सब का ध्यान रखना है जो इधर उधर को सामान फेंक देना वो सब जो पलिथीन इत्यादि नष्ट करना गंगा जी में वो सब पदार्थों को डाल देना जो कि नहीं डालना चाहिए वो सब ध्यान देना चाहिए एकाग्रता बढ़ाता है ये सब चीज़ कल्पन्ते हास्मा रितव रितुम आन ऋतुमान भवती येतद एवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम साम उपासते जो इस प्रकार की उपासना करता है ऋतु में पंचविध शाम में ऋतुओं का उपासना करता है उसके लिए सब ऋतव अस्मयी कल्पन्ते ऋतु सब उसके लिए समर्थ होते हैं अर्थात तो भोग देने के लिए तैयार रहते हैं ऋतुओं में सब जो भोग प्राप्त होता है इसको प्राप्त ये व्यक्ति को प्राप्त होता है प पंचविधं सामो पासिता जाहिंकारो हिंकारो वय प्रस्तावो गाव उद्गीथो स्व पुरुषो निधनम अभी शाम में पंचविध पांच प्रकार की पशुओं का ये उपासना करेंगे पंचविधम साम जो कि अधिकरण बनते हैं उसमें पशुओं की दृष्टि करेंगे कहते हैं हिंकार में अजाहा अजाओं की दृष्टि करें क्योंकि ये जो अजा है वो प्रधान है अथवा तो प्रथम है इस प्रकार की बकरी बकरा अच्छा आगे प्रस्ताव में अवय अभी अभी अर्थात भेड़ मेष प्रस्ताव में यह मेष की दृष्टि करे क्यों कहते हैं हिंकार के बाद प्रस्ताव नजदीक नजदीक चलते हैं इसी प्रकार की जो पालन करने वाले होते हैं ये बकरी पालन करते हैं तो भेड़ भी साथ में रखते हैं साथ साथ रहते हैं तो हिंकारों के साथ जैसे प्रस्ताव इसी प्रकार की अज के साथ अभी रगाव गाव उदगी में गौ दृष्टि करे उद्गी श्रेष्ठ है साम में गौ श्रेष्ठ है और अश्व प्रतिहार में अश्व दृष्टि करे क्यों कहते हैं प्रतिहार प्रतिहार प्रतिहरणम ले जाना इधर उधर करता है अश्व ये सब करता है इधर उधर ले जाता है मनुष्यों को और पुरुषो निधनम तो पुरुष निधनम निधनम अर्थात आश्रय ये पशुओं का आश्रय ये पुरुष ही है अर्थात पुरुष ही पशुओं को पालन करेगा पुरुष आश्रय तुम पशु पुरुष इनका आश्रय है ये जो पशुओं का पशु दृष्टि से जो शाम का उपासना करता है उसका फल ति हास्य पशव पशुमान भवती या एतदेवं विद्वान पशुषु पंचविध शामोपासते हैं जो यह श्याम पंचविध शाम में पशु दृष्टि करता है अस्य पशवती स पशुमान भवति इसको बहुत पशु प्राप्त होते हैं वो पशुमान हो जाता है जो इस प्रकार के उपासना करता है यह सब उपासना श्रुति में कहा जाता है हमको हमको फल के लिए उपासना नहीं करना है हम निष्काम होकर अगर उसको करेंगे ये चित्त एकाग्रता आएगा ये कर सकते हैं आगे प्राणेशु पंचविधम परो वरीय सामोपासीता प्राणो हिंकारो प्रस्तावस प्रस्ताव चक्षुर उद्घितोत्रोत्रंग प्रतिहारो मनोनिधन परोवरी व एता श्रोत्रंग अनुसार होना चाहिए ना स्रोत पंचविध शाम जो शाम परोवरीय पर भी है और बर भी है अर्थात परोवरीय इस प्रकार की गुण वाला प्राणेशु अर्थात प्राण दृष्टि करना है तो ये शाम में प्राण दृष्टि करेंगे और वो प्राण सब कैसा है कहते हैं परोवरीय अर्थात परस्परम अर्थात उससे ये श्रेष्ठ है इससे वो श्रेष्ठ है इस प्रकार की भाव वाले जो सब प्राण है पांच शाम में उनका उपासना करेंगे परोवरीय अर्थात परस्मात् अर्थात उत्तरो है दिखाते हैं प्राणो हिंकार हिंकार में प्राण दृष्टि करे हिंकार प्रथम है और प्राण प्रथम है आगे <coughs> प्रस्ताव में प्रस्ताव में क्या दृष्टि करेंगे बाघ दृष्टि करेंगे क्यों कहते हैं बाघ वाघ के, द्वा, के द्वारा बाघ के द्वारा प्राण दृष्टि हाँ तो, तो बाघ के द्वारा ही सब कुछ ये प्रस्ताव अर्थात प्रस्ता स्तुति प्रस्तुति बाघ के द्वारा ही प्रस्तुति किया जाता है यहाँ जो प्राण कहने से ये मुख्य प्राण और गौण प्राण ये लेना है क्योंकि बाघ से वाघ और चक्षु से चक्षुर इंद्रिय स्रोत्र से स्त्रोत्र इंद्रिय ये सब गौण प्राण जो इंद्रिय होते हैं उनको गौण प्राण कहा जाता है तभी तो बाघ अर्थात तो वाघ इंद्रिय वाघ इंद्रिय के द्वारा स्तुति की जाती है प्रस्तुति इसलिए प्रस्तावों में बाघ दृष्टि करें और चक्षुर उद्गी कहते हैं चक्षु ये सबसे अर्थात क्या कहते ना भरोसा इंद्रिय है कोई सुना है कोई देखा है किसको हम अधिक सत्य मानते हैं जो देखा है तो चक्षु श्रेष्ठ है इसलिए कहते हैं चक्षु को उद्गी कह दिया गया आगे प्रतिहार में स्त्रोत्र तो अर्थात तो स्रोत्र के द्वारा वो शब्द को ले लेता है प्रतिहृतत्वाद ग्रहण कर लेता है मनोनिधनम क्योंकि ये सब जो हुए ये सब इंद्रिय ये अंतिम आकर के मन में ही समा जाएंगे अर्थात अपना विषय को ला करके मन में ही देंगे पुरुष भोग करेगा ये मन में सब विषय आने पर इंद्रिया सब ला करके मन में देंगे इसलिए मन हो गया निधनम परोवरिया वायतानी ये सब उत्तरोतर श्रेष्ठ हुए प्राण की अपेक्षा वाक वाक्य अपेक्षा चक्षु श्रोत्र मनो ये सब उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हुए इसका फल कहते हैं परोवरीो हावती परोवरीयशोह हा लोकांज येतद विद्वाणेशु पंचविध परोवरी सामोपास्त पंचविध परो परो से असरोवरीो पर अर्थात परस्मत बर दूसरा से श्रेष्ठ होता है इसका जीवन इहल लोक में ये फल हुआ जो यह परोवरीय प्राण दृष्टि से शाम की उपासना करता है इस लोक में तो उसका जीवन आदर्श होगा श्रेष्ठ होगा और परवरीय शोह लोकांज परवरीय सद्वित वोचन अदृष्ट फल है आगे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा इस लोक में भी उसका जीवन श्रेष्ठ होगा आगे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा ये सो स्रौ उपासना है अगर इसको निष्काम होकर के करेगा तो ब्रह्मलोक लोक प्राप्त होगा निष्काम नहीं होगा तो सकाम होकर के करेगा तो विद्य या देवलोक देवलोक प्राप्त करेगा ये तदव विद्वान प्राणेशु पंचविधम परोवरीय श्याम उपास्य जो विद्वान विद्वान अर्थात तो उपासना करता है श्याम में ये पंचविध पंचविध शाम में प्राण का उपासना करता है उसका यह फल सब कहा गया यह सुन प्रत्यस यहा शाम के समानाधिकरण कर दिया परोवर्य प्राण परोवरीय परस्पर वरीय प्राण दृष्टि विशिष्ट शाम परोवरीय है यह श्याम हुआ क्योंकि अगर पुंगलिंग होगा प्राण इत्यादि लिया जाएगा तो पुंगलिंग होगा पुंगलिंग होने से परोवरियान होगा नपुंस का लिंग है तो परवोवरीय हुआ अभी श्याम उपासना दिखा रहे हैं यहाँ तक पंचविध शाम हुआ आगे यहाँ से सप्तविध तो साम कहेंगे और दो अवयव अधिक आएगा प्रथम अवयव था हिंकार दूसरा अवयव था प्रस्ताव यहाँ और एक अवयव अधिक आएगा बीच में उसको कहा जाएगा आदि तब ये तृतीय हो गया आदि और पहले प्रस्ताव के बाद क्या था उद्गित उद्गित भी उसको क्या स्थान हो जाएगा चतुर्थ स्थान हो जाएगा उद्गित के आगे पहले कौन था प्रतिहार तो अभी पंचम में जाएगा वह चतुर्थ में था वो पंचम में जाएगा अभी ये प्रतिहार के आगे और एक आएगा नूतन उसको कहा जाएगा उपद्रव और अंतिम में था निधनम वो निधनम रहेगा आदि और उपद्रव ये अधिक अवयव शाम के तो कुछ साम पंचविध होते हैं कुछ सप्तविध होते हैं अभी सप्तविध साम का उपासना ये कही जा रही है अथ सप्त वाची सप्तः श्याम उपासीता यकी वाचो हुमती हिंकारो ये स प्रस्ताव यद यदि स आदि अथ सप्त सप्त साम उपास वाची सप्तंगम उपासी अभिवाची ये क्या विभक्ति है इसको क्या विभक्ति कर लेंगे प्रथमा कर लेंगे अर्थात सप्तः शाम में बाघ की दृष्टि करें तो सात प्रकार के शाम हुआ तो इसमें बाघ का सात विभाग दिखाते हैं तो यत्किन वाच हुमिति सब हिंकारों वाणी तो बहुत है ये जो शामों इसका अवयव सब बहुत होते हैं तो उसमें जो हुम यह जो अंश है तो हिंकारों में यह हुम अंश का चिंतन करें जो कुछ वाक हुम है वह हिंकार में उसका चिंतन करें और जो सामो शब्द है प्र उसको प्रस्ताव में प्र की दृष्टि करें और जो यद आ इति स आदि आदि में आ की दृष्टि करें आदि और आ ये दोनों में समान है आ आवर्ण है और प्रस्ताव में प्र दृष्टि करें दोनों में प है हिंकार में हुम दृष्टि करें दोनों में ह है ये सब सादृश्य आ गया यद उदिति स उद्गित यद प्रतीति स प्रतिहारो यद उप इति उपद्रवो यद् नीति ये साम गायन में जहाँ उद मिला कहते हैं उदगित में वो उद की दृष्टि करे कहते हैं यद प्रती अर्थात जो प्रतिहार अंश आया उसमें प्रति की दृष्टि करे गान तो हो रहा है साम जो सामो का उद्गित अंश आया वो उद्गित में उद की दृष्टि करें जो प्रतिहार आया प्रतिहार का गान हो रहा है तो उसमें प्रति की दृष्टि करें उद्गित में उद की दृष्टि करें कोई साम्य है ऊ दोनों साम्य है और प्रतिहार में किसकी दृष्टि करें प्रति इसमें साम्य है प्रति है और यद उपति सब उपद्रव उपद्रव नामक साम अवयवय में, में उप की दृष्टि करे साम्य है उप और निधन में क्या दृष्टि करे यति निधन में नी की दृष्टि करे ये साम्य है इस उपासना का फल कहते हैं में ही बाघ दोहम यो वाचो दोह अन्नवान्न अन्नादो भवती यद विद्वान्चि सप्त सामोपास्ते बाघ अस्मयी दोहम दुग्धे तो ये जो बाघ में शाम में बाघ दृष्टि करता है कि हैं बाघ इसके लिए दोह को प्राप्त कराएगा दोह क्या है कि हैं यो वाचो दोह वाणी ही दोह अर्थात तो इसकी वाणी निर्दुष्ट होगा उच्चारण ये सब उसका ठीक होगा शुद्ध होगा स्वर विशिष्ट होगा अन्नवान अन्नादो अन्नवान अर्थात प्रचुर अन्न प्राप्त होता है और दीप्ताग्नि भी होता है य एकदेव विद्वान्त साम उपास्ते विद्वन् विद्वान है ना एवं आगे क्या है विद्वान् विद्वान हाँ यद वाची सप्तव साम उपास्ते जो सप्तविध श्याम उसमें बाघ का विभिन्न प्रकार की बाघ का दृष्टि करके उपासना करता है उसको यह फल भी प्राप्त होगा अथ खल्लो मुम आदित्यंग सप्तंग सामोपासीता सर्वदा समस्तेन श्याम मांग मांग प्रति इति सर्वेण समस्तन श्याम सप्तविध श्याम में आदित्य की यह दृष्टि करें तो सर्वदा समस्तेन श्याम ये श्याम में आदित्य के दृष्टि करे कहते हैं कि ये जो आदित्य है ये सभी के माम प्रति माम प्रति सभी के सामने में वो आदित्य विद्यमान रहते हैं इसलिए यह श्याम में तो आदित्यम सप्तविधम श्याम उपासित सर्वदा समस्तना श्याम माम प्रति माम प्रति इति आदित्य जैसा सभी के सामने में रहता है सभी को यह अनुभव होता है कि आदित्य मेरे सम्मुख में है मेरे सम्मुख में है इसी प्रकार की सब संपूर्ण श्याम के द्वारा यह उपासना करें उपासना तो आदित्य का और ये श्याम में उपासना समस्त शाम में यह आदित्य की दृष्टि तस्मिन तस्मिन् इति तस् सर्वाणी भूतान्यन्वायत्ता तस् ये पुरोदया सींकारद पशवो अन्वायता हिंकार भाजिनो तस्मिन् हेत साम तस्वा भूताने तस्मिन् तस्थित इसे आदित्य का जो अवयव सब है आगे सब कहेंगे इसी आदित्य में सारे भूत ये अनुवायाता नहीं अर्थात अनुगत आदित्य में ही सभी जीव अनुगत अर्थात आदित्य के चलते ही ये सारे जीवों की स्थिति है आदित्य ताप देता है आदित्य के चलते अन्न उत्पन्न होता है अन्न ग्रहण करके जीवों की स्थिति होती है इसलिए आदित्य में ही ये सारे भूत स्थित रहते हैं ऐसे विद्यात ऐसे जानना है तस्य यत पुरो उदयात सहिंकार तस्य उदयात पुर सहिंकार आदित्य उदय होने से जो पूर्व अवस्था है अभी उदय नहीं हुए कहते हैं अरुणा आ गया आदित्य उदय नहीं हुआ हिंकार में उस अवस्था का दृष्टि करें उस अवस्था को कहा जाता है आदित्य का वो धर्म रूप है आदित्य का नाना रूप है आदित्य का ये जो धर्म रूप है वो उदय होने से पहले आदित्य धर्म रूपेणा विद्यमान रहते हैं तहिंकार तो में आदित्य का वो धर्म रूप उसका दृष्टि करें उदय होने से पहले तदस्य तो पशवो अन्वायता और उसमें जो उदय होने से आदित्य का जो पूर्वस्थिति है उसमें पशु सब अनुगत है इसलिए आदित्य उदय होने से पूर्व काल में पशु हींग उर्बंती पशु मनुष्य के अपेक्षा पहले उठ जाते हैं और ये जो मुर्गा होते हैं वो तो बहुत पहले और एक पक्षी है छोटा पक्षी है जो कि ठीक रात को तीन साढ़े तीन बजे से वो आवाज़ करेगा ये पीछे जो एक मंदार का झाड़ी है ना उसके अंदर में वो रहती है तीन बजे तो आवाज़ देना वो चालू करेंगे वो नाइटिंग गली कहते हैं उसको तो वो पीछे है आवाज़ करेगा और वो किंतु तो संध्या जैसे होगा सो जाएगी जल्दी सो जाएगा एकदम अर्थात कभी थोड़ा संध्या हो गया अब जाएंगे वो पुष्प वृक्षों के पास देखेंगे वो चुप करके बैठा है और वो आंख भी नहीं खुलेंगे बैठ जाएगा सुबह जल्दी उठ जाता है इसलिए हम लोग जो सुबह अगर नहीं उठ पाते हैं कहते हैं उससे सीखना है वो जल्दी सो जाती है वो पक्षी और जल्दी उड़ उठ जाती है तीन बजे तक उठ जाती है अभी यहाँ तक ंतु मंगाने वाक्चु श्रोत्रमथो बलनेद्रिया चर्वाणी ब्रह्मोपनषद मह ब्रह्म निराकु मह्म कर्ण में अस्तुत्मेयनिषत्सु धर्मास्ते मैशंतु ते महिशंत ओ शांति शातिशा शंकर शंकरचार्यव आदरायण श्रोतभाष्य